ने का इस को हुआ प्रेमनाथ श्रोल प्रेम प्रेम के द्वारा इसमें अंकु कंधन उत्पन्न हुए फिर शाखा उन अनेक शाखाओं से ये सुपुष्ट होकर के विराजमान हुआ लौल्यी पल्लवितम लोभ के द्वारा ये पल्लवित होकर के विराजमान हुआ मुदा विकसितम आनंद के द्वारा इसका विकास हुआ और प्रत्याशया पुष्पितम प्रत्याशा के द्वारा यह पुष्पित हुआ और लीलाभित फलितम और अंत में विवाह लीला प्रभृति के द्वारा यह फलित होकर के विराजमान हुआ ऐसा व्रज बनी श्रृंगार कल्पद्रमा व्रज की इस अवनि के ऊपर यह श्रृंगार रूपी कल्पवृक्ष सर्वदा सर्वदा विराजमान और जिसके आस्वादन को ये सखीरण प्राप्त कर रही है उसी श्रृंगार कल्पद्रुम के जो लीला के द्वारा फलित है उस श्रृंगार कल्पद्रुम के फल रूप एक लीला का आप यहां मंच के ऊपर कल ये लीला आज की नहीं है ये लीला यहां पर मंच, मंचित की जाएगी कल कल के आप आगामी कल में इस लीला का दर्शन यहां करेंगे मंच पर जो लीला आज होगी उसकी कथा को तो कल निरूपण कराई थी एक दिन पहले कथा चल रही है इसलिए कल की जो लीला है उसको आज निरूपण कर रही श्री वृंदावन संपूर्ण रस सामग्री से युक्त होकर के विराजमान है घनीभूत चिरेक रूपम वृंदावन यसंत सर्वे श्री कृष्ण लीला परवार यथ कृष्ण स तेति। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने निरूपण किया बृहदभागवतामृत में कि श्रीमद वृंदावन घनीभूत चित स्वरूप होकर के विराजमान हैं और यहाँ जितने भी वस्तु विराजमान हैं वे सारी की सारी वस्तु श्री कृष्ण लीला उनके परिवार कृष्ण लीला की सारी सामग्री ये सब श्री कृष्ण के समान ही घनीभूत चिदानंद घन विग्रह होकर के विराजमान हैं जीव है चित, ब्रह्म है चित्त घन श्री कृष्ण चंद्र है चित्त घन विशेष और जैसे श्री कृष्ण चित्त घन विशेष है अर्थात घनीभूत जो चित्त शक्ति मूर्त जो घनीभूत चित शक्ति है पंत वहां अपने स्वरूप को प्रकट न करे तो वो निराकार ब्रह्म के रूप में कहीं ज्ञानियों के साधना के अनुसार उनकी समाधि में स्फुरित होगी पांत यदि वही शक्ति वही तत्व तो अपनी सारी शक्तियों को प्रकट कर दे और वह अपने आप को भी अभिव्यक्त करते हुए विराजमान हो तो वही चिदघन विग्रह या चिदघन विशेष एक शब्द का और प्रयोग किया जा रहा है चिदघन के साथ में विशेष या विग्रह तो विशेष या विग्रह के रूप में वही मूर्तिबान होकर के सामने दिख जाएगी तो श्रीमद वृंदावन की जितनी भी वस्तु जैसे श्री श्याम सुंदर चिदघन विशेष हैं अर्थात आनंद होकर के वे अपने आनंद को प्रकट करते हुए मुरली मनोहर नव किशोर स्वरूप में भी जैसे दर्शन देते हुए विराजमान हैं नित्य किशोर अवस्था में वे जैसे सामने भक्तगणों के प्रति प्रकट हो रहे हैं पंद्रह वर्ष छ माह पंद्रह दिन जो स्वरूप है उसको प्रकट करते हुए जैसे श्री श्याम सुंदर सामने प्रकट हो रहे हैं नित्य कईोर में इसी प्रकार श्री वृंदावन की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब भी बापू होकर चिद्ध घन विशेष होकर के सेवा के लिए उपस्थित हैं और वे सेवा करते हुए विराजमान श्री प्रिया लाल की प्रीति किसी विवाह की मुखापेक्षी नहीं है वह प्रीति सहज होकर के ही विराजमान है श्री रूप गोस्वामीपाद ने इस सहज प्रीति के विषय में श्री उज्जवलमणि में रूपण किया कि प्रेम को प्रकट होने में कई कारण सामने आते हैं अभियोगा विषय तबंधात् अभिमानतः सात विशेषत्व आप उपमाता स्वभावता सबसे पहले श्री प्रिया लाल में जो प्रीति है इस प्रीति का एक कारण सामने आता है लीला में दिखाया जाता है वो है अभियोगात्म अर्थात दूती परस्पर श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी इनके साथ में मिलाने का प्रयत्न कर रही है श्री किशोरी जी से कह रही हैं सखी आकर के कि अरे सखी क्यों मान धारण करके बैठी है प्यारी पहरे चूनरी तैसो ही लहंगा बनो सिलसिलो पून मासी की पुनरी प्यारी आप चुनरी धारण करके बैठे हैं अरे कितना सुंदर लहंगा जैसे पूर्णमासी अपनी अपूर्व कांति को चारों प्रकट कर रही हो हूं कहत चलिए मोहन मन मोहन मानेगी नहीं घून रही श्री सखी श्याम सुंदर के पास में आकर के कहती है हूं कहत हे श्याम सुंदर में सखी को मनाते मनाते हार गई वो तो लज्जा के कारण मान के कारण आपके पास में नहीं आ रही है जो कहत चलिए मनमोहन हे मनमोहन आप ही चलिए अब तो आपको चलना पड़ेगा सखी आपके पास में नहीं आएगी वो निकुंज में कहीं गर्भ धारण करके गर्भ के ऊपर माननी बन करके वह विराजमान है इससे श्यामचंदर आप चलिए आप चलिए मानेगी नहीं घूमरी अरे वो मेरे कहने से भी नहीं मान रही है बड़ी घूनरी है गुन्नी है मानेगी नहीं घुनरी वो बड़ी घुन्नी है उसने जो धार लिया है उसको वो मानेगी नहीं मानेगी नहीं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंजी बिहारी चरण लिपटाने दुह में श्री श्याम सुंदर सखी के कहने से उस समय सिन्कुंड मंदिर में पधारें और पधार करके श्री किशोरी जी के दोनों चरणों से लिपट जाएं श्री किशोरी जी के चरणार्थ में जब प्रणाम करें तो प्रणाम करने पर सारा मान सहज में ही दूर हो जाए मान को दूर करने के रसकों ने पांच उपाय वर्णन किए मान को दूर करने का एक उपाय है साम समझाना दूसरा उपाय है दाम श्री प्रिया की प्रिय वस्तु को कभी कोई सुंदर पुष्पस्तव उसको तोड़ करके कभी अपने हाथ से माला गूथ करके कभी बैनी गूथ करके श्री प्रिया की प्रिय वस्तु प्रिया को प्रदान करना शाम दाम भेद कभी सखीगणों से जो मान मनाने वाली हैं अब ये ललता महाचंडी श्री प्रिया जी को मांग का आरोप तो श्री ललता जी से कभी प्रिया को अलग करके श्री भेद करके सखियों से अलग करेंगे तो सखियों को हवा देने वाली श्री किशोरी जी को हवा देने वाली ये सखियां माल बढ़ाने वाली नहीं रहेंगी इसलिए कभी सखियों से भेद करके अकेले किसी बहाने से श्री किशोरी जी को एक स्थान पर ले जा करके वहाँ एकांत में सेवा करते हुए विराजमान हो भेद कभी उपेक्षा मान के बदले प्रतिमान धारण करके मान को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं परंतु जब ये चारों उपाय असमर्थ हो जाते हैं साम दाम भेद उपेक्षा तब अंतिम उपाय रह जाता है और वो उपाय है प्रणति श्री किशोर के श्री चरणानंद में जो श्री श्याम शणाम करते हैं प्रणाम करने के साथ ही साथ जितना भी मान है वह कपूर बन जाता है उड़ जाता है तो मानांत प्रणामांत मान होता है जैसे भाष्यांत व्याकरण है ऐसे ही प्रणामांत मान है प्रणाम करने पर मान अपने आप समाप्त हो जाता है तो अभियोगान कभी सखी के लगता ऐसे है कि सखी के प्रयत्न करने से दौत्य करने से प्रिया लाल का मिलन हो रहा है परंतु तो ऐसी बात भी नहीं है ये केवल लीला का उत्कर्ष लीला के चमत्कार के लिए ये अभियोग है सखी जन सब जानती हैं कि तत्वत तो हमारे प्रयत्न से प्रियालाल नहीं मिल रहे हैं इनकी स्वाभाविक प्रीति ही ऐसी है यह तो स्वाभाविक प्रीति के कारण ही मिलेंगे अब प्रियालाल को मिलाने में एक दूसरा कारण है वह है विषय का कवि श्री श्याम सुंदर का शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको श्रवण करके श्री प्रिया में प्रेम उत्पन्न हो रहा है मिलन के लिए भी उत्सुक हो रही हैं परंतु यह भी केवल कहने की वस्तु है श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन करते हुए श्री किशोरी जी कह रही हैं स्वयं बोले अरी सखी मदन मोहन नेत्रस श्री गोविंद में पांच श्लोक इतने मधुर हैं श्री प्रिया कह रही हैं बोले अरी सखी मध्यान्ह लीला में ये पांच श्लोक बड़े सुंदर दिए हैं कि वो मदन मोहन बोले अरी सखी मेरे नेत्रो में करते हैं उनकी मधुर वंशी की ननाद मेरे कानों में स्पर्हा उत्पन्न करती है उनका रूप मेरे श्रीअंग में त्वचा में स्पर्शी की स्पृह उत्पन्न करता है उनकी अंग की गंध मेरी नाशिका में आघ्रहण करने की स्पर्हा उत्पन्न करती है अभिलाषा उत्पन्न करती है तो शक्ति स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों वस्त्र तो ये मेरी पंचेंद्रियों को आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर के ये शब्द स्पर्श रूप रसगंद हैं अरे सखी मेरी इंद्रिया हैं सबा या मन है घोड़ा हाय एक मन के ऊपर ये इंद्रिया विराजमान हैं। पांच तो श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच महान डांतु हैं अब घोड़े के ऊपर एक घोड़े के ऊपर यदि पांच पांच सवार बैठे हुए हैं तो बेचारे घोड़े की तो प्राण ही चले जाएंगे श्री चैतन चरतामृत में एक बड़ा सुंदर रूपक दिया श्रीमंत महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में विराजमान है उस समय श्री राधाभाव में श्री किशोरी जी की भावना का आस्वादन करते हुए शिवन महाप्रभु कह रहे हैं बोले अरी सखी श्री राधा राधारानी कह रही है राधा महाप्रभु राधाभाव में विराजमान होकर के उस भाव का वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु राधा राधारानी कह रही हैं बोले अरी सखी मन है एक घोड़ा इस मनोरूपी घोड़े के ऊपर मेरी पांच इंद्रिय रूपी सार्थवाह राजमान है पांच व्यापारी विराजमान है धनिक विराजमान है पांच श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच डाकू उस घोड़े को बीच में ही रोक लेते हैं और घोड़े को रोक करके यह इन सार्थवाहों के इन सवारों के सारे धन का हरण कर लेते हैं और इनको अपनी इच्छा से ले जाते हैं अब बेचारा घोड़ा तो मरा जा रहा है एक घोड़े के ऊपर एक सवार हो तब तो ठीक चले परंतु उस घोड़े के ऊपर यदि पांच पांच सवार विराजमान हो और उनके धन का हरण कर लिया गया हो तब क्या दशा होगी So, श्याम सुंदर मेरी इंद्रियों को आकर्षण करके ये पांचों के पांचों शब्द स्पर्श रूप रसगंध शाम सुंदर के जो शब्द स्पर्श रूप गंध हैं ये उन घोड़ों को उस मेरी इंद्रियों को तो आकर्षित कर ले और स्वयं घोड़े के ऊपर आ बैठे ऐसा डाकू जो पुराने सवार को हटा करके स्वयं सवारी करने के लिए बैठ जाए अब पांच यद सवार एक घोड़े के ऊपर बैठे तो बिचारे घोड़े की क्या दशा होगी शब्द अपनी ओर खींचता है लगाम स्पर्श अपनी ओर लगाम खींचता है रूप अपनी ओर लगाम खींचता है रस अपनी ओर गंध अपनी ओर और ऐसी स्थिति में अरी सखी ये मन रूपी घोड़ा तो बिचारा मरा जा रहा है इसकी क्या दशा हो क्या दशा हो तो लगता यह है कि श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये प्रिया को मिलन कराने वाले हैं परंतु तो ऐसा भी नहीं है सौंदर्या मृत सुंद भुंग ललना चित्राद्य संप्लाव कह श्री श्याम सुंदर का रूप वो ललनाओं के चित्र रूपी पर्वत को डुबो देने वाला है पर्वत कितना भी ऊंचा हो परंतु जब सुनामी आए तो वह कोई ऊंची लहर आए तो वह महालहर उस पर्वत को भी डुबो देती है तो श्री श्याम सुंदर का रूप हमारे चितुरू पर्वत को डुबो देने वाला है करणानंद समर्थ रम्य बचन कोटीन तु शीता श्री श्याम सुंदर के मधुर वचन वे मेरे कामों को अपूर्ण रूप से शीतलता प्रदान करने वाले हैं श्याम सुंदर का स्पर्श वह चंद्रमा से भी कोटिंद शीतांग कह करोड़ों करोड़ों इंदु चंद्रमा से भी शीतं होकर के विराजमान है और सौंदर्यामृत जगत सौंदर्य की जो सुगंध चारों ओर प्रकट हो रही है उसके द्वारा सारा जगत सुरभित हो रहा है और पीयूष रम्याधर है श्री श्याम सुंदर के रम्य जो अधर हैं उनके अमृत का कोई ठिकाना नहीं है श्री गोपेंद्रषित बला पंचेन्द्र में बोले अरी श्री गोपेंद मेरे पांचों इंद्रियों को बरबस आकर्षित करते हुए विराजमान इस मनुरूपी घोड़े के ऊपर श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांच सवार एक साथ सवार हो गए हैं बेचारे घोड़े को ता रहे हैं एक एक तरफ तांता है कोई दूसरी तरफ तांता है तो लगता यह है कि विषय श्याम सुंदर के शब्द पर ये मिलाने वाले हैं पंत आचार्य कहते हैं कि ना ये भी मूल कारण नहीं है प्रिया लाल की जो प्रीति है वह प्रीति सहज आपको यह कह सकता है कि संबंध कारण है स्वकीय पर जो संबंध है विवाहिक संबंध कारण है मैं इस प्रसंग को उठाने का तात्पर्य यही है कि यह विवाह केवल खेल है या विवाह है के मन आई ही विराजमान है क्योंकि विवाह के दशीभूत होकर के इनकी प्रीति हो ऐसा नहीं है यह तो सदा सदा सहज जोड़ी है किसी मंत्र अग्नि काल और ब्राह्मण के द्वारा यह प्रीति स्थापित नहीं की गई जगत में पहले विवाह होता है फिर प्रीति होती है कभी पहले भी प्रीति होती है बाद में विवाह होता है ठीक है परंतु तो मूल रूप में उस प्रीति के पल्लवन में विवाह कारण होकर के विराजमान होता है मंत्र अग्नि ब्राह्मण और काल इन चारों की संधि वह कारण होकर के विराजमान है परंतु यहां पर श्री प्रिया की प्रीति में वह संबंध भी कारण होकर के नहीं है यदि कोई ये कहे कि अभिमान कारण है तो यहां पर अभिमान भी कारण नहीं है कि मैं प्यारे की भार्य हूं प्यारे मेरे हैं यह अभिमान भी कारण नहीं है प्रियालाल लाल के होकर के विराजमान है तत्वता एक नहीं श्री शंकराचार्य जी ने मिश्रा जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही कि प्रियालाल ने श्री दोनों में है एक कहना भी बहुत ज़्यादा संगत नहीं है वहां पर तत्व कहना चाहिए यह तत्वता एक कहने में भी कहीं दूरी रहती है परंतु तत्व के कहने में एक स्वस्वरूप ही दोनों में यहाँ पर सर्वदा सर्वदा विराजमान है ऐसा वो तत्व होने के कारण अभिमान भी यहां पर कारण नहीं है उपमाता उपमा भी कारण नहीं है श्री उपमा के कारण किसी उपमान के कारण प्रिया की शाम सुंद्र में प्रीति हुई हो ऐसे भी अनेक अनेक अवसर प्राप्त होते हैं दिखते हैं दूरादप्य अनुसंगत श्रुतमिते तो नाम आकिंबा कथनीय मदुर क्षण दृष्टे बरांभरे मुत्सुकमती पक्षदयी मिच्छति माधव नाटक में रूप रूपगोस्वामीजी वर्णन कर रहे हैं कि दूर दूरातप्युसंगत श्रीकिशोरीजु कभी दूर से भी अनुसंग में भी यदि श्याम सुंदर के कृष्ण नाम को श्रवण कर ले प्रेम में विफल हो जाए श्याम सुंदर राधा नाम श्रवण करें राधा नाम श्रवण करके विमोहित हो जाए सखी से पूछ रही है बोले अरे सखी आज कौन सा तिथि है कौन सा बार है और सखी यदि ये कहे कि अरे यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है कृष्ण कहकर सुनते ही प्रेम में विभल हो जाए बोले हाय कृष्ण की पक्षपातनी मैं कब होंगी कृष्ण के में मुझे कब तू अवस्थित करेगी व्याकुल हो जाए सो दूर में अनुसंग में भी कृष्ण नाम श्रवण करके श्री प्रिया उत्सुक हो जाए कभी आकाश में उपमान रूप में मेघ उनको उमड़ते हुए देखें तो उस समय आ किम्बा कथनीय मंदिर दस्ते दृष्टे ब्रह्मोधरे आकाश में अम्बोधर बादल का दर्शन करके श्री प्यारे वहां विराजमान हैं विधाता से प्रार्थना करने लगे अरे विधाता तुमने मुझे दो पंख क्यों नहीं दिए यदि मैं पक्षी होती प्यारे वहां पर आकाश में विराजमान है अभी उड़ कर प्यारे के कंठ को ग्रहण करने तो लगता है उपमान वह या समानता वह श्री प्रियालाल को मिलाने वाली है परंतु ऐसा भी नहीं है यह भी केवल लीला है लीला शक्ति ही ऐसी अनुभूति इनको करा रही है यह वास्तविक तत्व तो नहीं है वास्तविक तत्व तो क्या है बोले प्रियालाल की प्रीति सहज हो करके ही विराजमान है और स्वभावता यह स्वभावता ही इनकी जोड़ी है सब किशोर जोरी नहीं प्रकट भई सुखसाद और जन्म कर्म जाके नहीं सहज आहार बिहार जहां बिहार ही सहज बिहार आहार जहां बिहार ही इनका आहार होकर के विराजमान है इसलिए श्री बिहार मेवजी रूपण कर रहे हैं कि मेरे नृत्य किशोर अजन्मा बेहरत एक प्राण दो तन्मा ये नित्य किशोर अजन्मा होकर के विराजमान इनकी प्रीति भी अजन्मा होकर के विराजमान वह किसी संबंध की किसी संस्कार की किसी विवाह रूपी संस्था की इंस्टीट्यूशन की वह मुखापेक्षी नहीं है वह सहज रूप में ही विराजमान है कुंज कुटी क्रीडत खिन, खिन में संतत बास बसत बन घनमान कुंजकुटी की अर्थ खिन खिन मां ये निरंतर निरंतर श्रीमत वृंदावन कुंजकुटी में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं इनमें स्वाभाविक रूप में ही ये मिश्री वृंदावन में निवास करते हुए विराजमान इस प्रकार श्री प्रिया लाल की जो प्रीति है उस प्रिया लाल की प्रीति का कारण क्या है इस कारण को वर्णन नहीं किया जा सकता है प्रियालाल की प्रीति सहज स्वाभाविक होकर के ही विराजमान है वह सहज प्रीति विराजमान उसमें कोई कारण होकर के विराजमान नहीं इसलिए अभियोगात माने अभियोगात्ती का प्रयत्न विषयतः अर्थात शाम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये अभियोगात विषयतः संबंधा संबंध सम्मंध कारण नहीं है उपमानता उपमा कारण नहीं है सात तत्त्व विशेषत्वात कभी शाम स्लर की कोई वस्तु प्रिया जी की कोई वस्तु को प्राप्त करके श्यामचुंदर को प्रीति प्राप्त हुई हो प्रिया को प्रीति प्राप्त हुई हो श्यामचंद्र की प्रसादी माला श्याम का मयूर मुकुट इनको देख के प्रीति उत्पन्न हुई हो ऐसा भी नहीं है सात तत्व विशेषत्वा विशेष के कारण भी प्रीति नहीं है वो प्रीति जो है वह स्वभावता सहज प्रीति होकर के ही विराजमान है उस सहज प्रीति में ऐसी परस्पर चुहट विराजमान है कि श्री प्रियालाल दोनों सहज में ही एक दूसरे से के प्रति नित्य आकर्षित होकर के के होने के कारण सहज आकर्षित होते हुए वो प्रीति निरंतर निरंतर विलास को विस्तार को प्राप्त होती हुई विराजमान होती है श्री महावाणी जी के उत्साह सुख का इकतीसवा जो पद है उसमें श्री हरिप्रिया जी ने प्रियालाल के प्रेम का अनेक प्रकार से वर्णन किया प्रसंग तो वो होली लीला का है होली लीला के अंतर्गत श्री उत्साह सुख में इकतीसवें पद में श्री हरिप्रिया जी उस प्रियालाल की प्रीति का वर्णन करने के लिए अनेक अनेक प्रसिद्ध उपमानों को प्रस्तुत कर रहे हैं कोई ये न समझ ले कि जो ब्याहुला लीला है उस ब्याहुले के कारण श्री प्रियालाल की प्रीति है यह विवाह लीला तो केवल खेल मात्र है या तो केवल उल्लास मात्र है विनोद मात्र है और यह विवाह लीला नित्य प्रति सायन काल में हो रही है सारी सखीगण इसमें आनंदपूर्वक सम्मिलित होती हैं। श्री महावाणी जी में उस होली के प्रसंग में अनेक अनेक रूपक प्रियालाल के प्रेम में उपमान रूपक प्रियालाल के प्रेम में परीक्षित किए गए उनकी परीक्षा की गई कि ये रूपक ठीक हैं या नहीं हैं। एक प्रसिद्ध रूपक है प्रीति में वो है बादल बिजली ए सौदामिनी राधे ए कृष्ण श्याम घन सोहे जो जल तरंग जो मिल रहे ए परत, परत बिछो है जो दो उपमान दिए सौदामिनी ए सौदामिन राधे श्री राधिका सौदामिनी मन बिजली होकर के विराजमान है और ए कृष्ण श्याम घन सोहे जो श्री श्याम सुंदर घन होकर के विराजमान है क्या शामसुंदर की और प्रियाजी की तुलना बिजली और बादल से दी जा सकती है इसी तरह की एक समानांतर उपमा है समानांतर रूपक है और वो रूपक है जल तरंग जो मिल रहे परत न परत बिछो है जो ये जल तरंग के समान मिले हुए हैं इनमें बिछो नहीं पड़ रहा है विचार करते हैं सखीगण उस समय उपमा देती तो है दो उपमा जल तरंग की और बादल बिजली की मन में विचार करती हैं कि बादल से बिजली उत्पन्न हुई बादल में ही समा गई जल से तरंग उत्पन्न हुई जल में ही समा गई यहां पर परस्पर आकर्षण नहीं है इसलिए यह उपमा उचित नहीं है बिजली आई कहीं खोद करके लीन हो गई जल तरंग आई कहा उत्पन्न हुई फिर वो कहां चली गई उस तरंग को दोबारा दर्शन करने की उस जल में अभिलाषा है नहीं इसलिए उपमा ठीक नहीं है दूसरी दूसरी आकर्षण की दृष्टि से उपमा प्राप्त होती है वो है चंद्र चकोर की चको जी को मुख चंद्रमा प्रीतम नयन चकोराज बिन देखे कल ना परे पर रस के महा छकोरा जो ये रस का आस्वादन प्राप्त करते हुए छके हुए हैं रस के महा छकोरा जो रस का ढकर ढकर पान कर रहे हैं पंत फिर भी रस पीते हुए कभी भी ये तृप्त नहीं होते हैं कभी छकते नहीं हैं रस को छक के पान करते हैं पंत फिर भी कभी छकते नहीं हैं ये रस के महा छकोराजू परंतु चंद्रमा और चकोर इस दृष्टांत में भी तड़फन का अभाव है चंद्रमा में चकोर के लिए तड़फन नहीं है चकोर में चंद्रमा को देखने की उत्कंठा उत्संक, है चूठ तो है परंतु तो तड़फन नहीं है जब चंद्रमा नहीं है उस समय चकोर अपने आनंद से रहेगा जब चंद्रमा सामने है तो चकोर देखता रहेगा इसलिए यह उपमा भी सखियों को प्रिय नहीं लगी आगे फिर एक उपमा दी उसी पद में कंचन लता और तमाल की श्री किशोरी जो कंचन लता है श्याम सुंदर तमाल है प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रह सके ये परे प्रेम के पाला जो जैसे लता आधार के बिना नहीं रह सकती है ऐसे श्री प्रिया एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर के बिना नहीं रह सकती हैं परंतु यहां पर एक पक्षी प्रेम है लता सूख जाए तब भी वृक्ष बना रहेगा इसलिए यह उपमा भी रसिकजनों को प्रिय नहीं लगी स्वर्णलता और कल्प की जो तुलना वो भी यहां पर अच्छी नहीं लगी इसलिए एक चौथी उपमा दी और वो चौथी उपमा प्रेम में दी गई कपूर और चूहटनी की कपूर की शीशी में यदि काली मिर्च डाल दी जाए गुंजा चूहटनी गुंजा जो है उनको डाल दिया जाए तो कपूर उड़ेगा नहीं परंतु यदि गुंजा नहीं डाला गया चूटनी नहीं डाली गई काली मिर्ची नहीं डाली गई तो कपूर जैसे उड़ जाता है ऐसे ही कपूर और चूहटनी की जैसे प्रीति ऐसे इनमें प्रीति है प्रीतम प्राण कपूर हैं प्यारी चूहटनी सुरंगीजू इनको बानक बने रहो ये सदा सर्वदा संगीजू जैसे कपूर और चूहटनी उनका संग है ऐसे ही इन दोनों का संग, संग है उसमें कहेंगे बोले ना ये उपमा भी ठीक नहीं क्योंकि वियोग में तो तड़फन है परंतु संयोग में तड़फन नहीं है यदि चूहटनी नहीं है तो कपूर उड़ जाएगा परंतु संयोग में इन दोनों में मिलने की तड़फन नहीं है वो चोटनी अलग ही रहेगी वह कपूर के साथ में लिपटेगी नहीं कपूर को अपने साथ में लिपटाएगी नहीं इसलिए यह उपमा भी ठीक नहीं सखीगर आगे उपमा देती है कमल और मधुकर के समान ये विराजमान है यहां पर एक मुहावरा होता है ना जैसे कहते हैं दस तरह की बात तो यहां पर दस उपमाएं ही दिए गए हैं दस उपमान प्रेम के विषय में दस जोड़ों के उपमान दिए गए परंतु तो उन दस जोड़ों के उपमान में फिर परीक्षा की गई कि कौन सा प्रेम सर्वोत्तम होकर के विराजमान श्री प्रियालाल की जो प्रीति है सहज प्रीति का प्रसंग चल रहा है सहज प्रीति कैसी है इसको बता रहे हैं कि इन दोनों में सहज प्रीति किस प्रकार विराजमान कमल मधुकर बदन कमल प्यारी जू को प्रिय मन मधुकर महामोभी जू और निधि के लालच क्यों छुटे रस के लोभी जो श्री प्रिया जी का मुख कमल के समान है श्याम सुंदर मधुकर मोहित श्री श्याम सुंदर है तो क्या ये दोनों कमल मधुकर के समान हैं इनमें लालच सर्वदा विराजमान है के लोभी हैं वो ठीक है इनमें प्रीति है परंतु प्रीति होने पर भी परस्पर रमण का अभाव है चंचलता है इनमें चंचलता भोरा कुछ देर के लिए कमल जो है उनका आस्वादन लेगा फिर भोरा चंचल होकर के किसी दूसरे भ्रमर के ऊपर चला जाएगा एक भ्रमर के साथ में अनंतता का अभाव है इसलिए सखियों को ये कमल मधुकर का दृष्टांत भी अच्छा नहीं लगा तब सखी कह रही है बोले अरी सखी दो दृष्टांत और सामने आते हैं एक आम का और कोयल का और एक जल का और जल की बेल का सिंघारे पृथ्वी आदि जो जल की बेल है जल में जो फल होते हैं तो जल और बेल और आम और कोयल इनके दृष्टांत को देती हुई कह रही हैं कि अम्ब रवानी कोयली और बाल रवानी बेल और शाम रवानी सुंदरी या सुखे रवानी सही बोले अरी सखी आम के ऊपर कोयल रमण करती है अंबर रवानी कोयल कोयली आम के ऊपर रमण करती है बार रवानी बेल बेल जल की बेल जल में ही निवास करती है और शाम रवानी सुंदरी श्री किशोरी जो शाम में रमण करने वाली है पांतो और या सुखे रवानी सहेल और युगल के सुख में ही सहेली निरंतर निरंतर रवानी होकर के रमन करती हुई आस्वादन करती हुई विराजमा तो ये क्या आम कोयल बालू और बेल के समान है फिर विचार कर रहे हैं नाना इनमें भी उज्जवलता का अभाव है अनंतता का अभाव है बेल के बिना भी जल रह सकता है कोयल के बिना भी आम रह जाता है इसलिए यह दृष्टांत भी प्रिया लाल की उस सहज प्रीति में ठीक ठीक नहीं बैठता है तब अंत में एक दृष्टांत दिया वो दृष्टांत दिया नौवा दृष्टांत के सुहाग और सोना होकर के ये विराजमान है सोना सोहाग जैसे मिले हुए रहते हैं जो सुहाग सोने बने और जो चुंबक बने लोहेजू इन दोन के बने एक बिरदन के संदोहेजू एक उपमा दी जो सुहाग सोने बने सुहाग सोना बोले सुहाग सोना बन तो गया इनमें आकर्षण भी है इनमें उज्ज्वलता भी है उज्ज्वलता की दृष्टि से आकर्षण की दृष्टि से दृष्टि परम सुंदर है परंतु सुहाग और सोने में कहीं सोपाधिकता विराजमान है निर्बाधी प्रेम नहीं है कोई सुनार सुहाग को सोने के साथ में मिलाएगा तो सुहाग संयोग ये दोनों एक होंगे सुहाग अपने आप सोने के पास में नहीं जाएगा सोना अपने आप सोहागे के पास में नहीं जाएगा इन में कोई घटक चाहिए कोई सुनार चाहिए जो कि सुवर्ण को गर्म करके फिर उसे सोहागे के साथ में मिलाए तो किसी दूती की आवश्यकता पड़ेगी तब क्या श्याम सुंदर की प्रीति होगी युगल की प्रीति होगी रसिक जनों ने कहा ना यह प्रीति भी सुंदर दृष्टांत नहीं है सोना सोहागे का दृष्टांत बड़ा सुंदर मिलन में तो बड़ा सुंदर ये दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं बड़ा सुंदर दृष्टांत है उज्ज्वलता भी दोनों को प्राप्त हो रही है परम सुंदर दृष्टांत है परंतु इसमें कहीं सहेतुकता विराजमान है उपाधि विराजमान है सखी के प्रेम के कारण दूती के प्रयत्न के कारण प्रिया लाल मिल रहे हैं तो क्या ऐसी प्रीति है कि विवाह विधि का पालन किया गया विवाह विधि संपन्न हुई तब जाकर के युगल सरकार की परस्पर प्रीति हो अग्नि साक्षी होकर के ब्राह्मण साक्षी मंत्र साक्षी होकर के वेद साक्षी होकर के काल साक्षी होकर के विवाह किया गया तो प्रीति हुई बोले ना ना ऐसा भी नहीं है इसलिए अंत में संशोधन करते हुए सखीगण दसवें दृष्टांत के ऊपर पहुंची दसवें उपमान के ऊपर पहुंची दस की बात करके अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे इन दोनों की प्रीति कैसी है बोले जो चुंबक बने लोहे जो जैसे चुंबक लोहे का अपूर्ण प्रीति अब ये जो प्रीति है लोहे को दूर रख दिया जाए तो चुंबक खिंच आएगा चुंबक को दूर रख दिया जाए तो लोहा भी खिंच करके चला जाएगा दोनों मिले भी हुए रहेंगे उन युगल का विलास भी दर्शन होगा सोना सुहाग मिलकर के एक हो गए तो वो तो अद्वैत हो गया उसमें लीला का विस्तार नहीं होगा परंतु चुंबक और लोहे इनमें लीला का अपूर्ण रूप से विस्तार भी है क्योंकि यहाँ अद्वैत होते हुए भी द्वैत की प्राप्ति भेदाभेद या भेदा भेद की प्राप्ति सहज या अचिंत की जो भी हो प्रकृति के अनुसार व्यवस्था के अनुसार सहज भेदा भेद भेड या अचिंत भेदा भेद इन दोनों की प्राप्ति होकर के यहां विराजमान है इसलिए जो दृष्टांत दिया प्रियालाल की प्रीति का वो प्रियालाल की प्रीति का दृष्टांत तब अंत में होली लीला में सब सखीगण उस रूप माधुरी का दर्शन करती हुई कह रही हैं आहा ये दोनों तो चुंबक लोहे के समान हैं श्री तुम चुंबकों से माधव हे माधव तुम चुंबक हो लोहमई अंगना जाति ये ब्रज गोपिकागण लोह लोहमई होकर के विराजमान हैं जहा जहां तुम भ्रमण करते हो वहां वहां ये अपने आप खिंची हुई चली आती हैं। बोलो लाल की जय। इस प्रकार लोहे चुंबक की तरह से इनमें जो प्रीति है वह प्रीति सहज सर्वदा सर्वदा ही विराजमान है श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के श्री चरणारिंद में सदा प्रणत होकर के विराजमान हैं और इनका जो रूप है वह सहज होकर के ही विराजमान इस सहज प्रीति में कहीं लहर के रूप में सखियों के हृदय में अनेक अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उन कामनाओं को प्रकट करने के लिए कि प्रिया लाल को नए उल्लास के साथ में हम बिल सा इस रसोल्लास को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म में आगे रसोल्लास नहीं हो सकता है वहां पर तरंग नहीं आ सकती हैं परंतु तो श्री प्रिया के इस नुकुंज मिलन में के होने पर भी नित्य रस की अद्भुत अद्भुत तरंग प्रकट हो रही हैं इसलिए ये सखीगण आनंद पूर्वक श्री प्रियालाल की उस शोभा का दर्शन कर रही हैं इसलिए श्री प्रियालालचरणा की हैं प्रिया। कि स्फुर बदन पंकज कनकूट देहद्युति प्रशस्त सुख संपदा निधिअपूर्वप्रद सकृ बृषुभाजा चरणमाधुरी चंचल सदा जयत मधुरवाकुर्जयत श्री सपुत्र सुखदेव जी श्री सुखदेव जी के श्री चरणारिंद में वैयासिकी श्री सुखदेव जी के श्री चरणारिंद में हम वंदना कर रहे हैं बदन पंकजा जिनका मुक्कमल अपूर्व रूप से कमल के समान खिल रहा है कनक कूट देहद्युति जिनके श्री अंग से अपूर्व कांति चारों ओर प्रकट हो रही है प्रशस्त सुख संपदा निधि संपदा की जो निधि होकर के विराजमान है प्रिया लाल को अपूर्व मान प्रदान करते हुए जो विराजमान है अपूर्व मानव प्रदृष्णा चरण माधुरी चंचरा जो श्री योगल के चरण माधुरी के चंचरी होकर के भ्रमर होकर के विराजमान हैं वे मधुर बाक श्री वैयासी की सुखदेव जी के श्री चरणार्दी में वंदना कर रहे हैं जिन्होंने कृपा करके श्री युगल इस नित्य बिहार को श्री श्रीमदभागवती संहिता के माध्यम से प्रकट किया कि वे अच्छुत सर्वदा सर्वदा बिहार करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं श्री प्रिया जी की बुझ रूप माधुरी उस रूप माधुरी को उन महिमा को वंदन करें कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म भी आलक्षा पुरुष चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिकाचरणे महम स्मरा श्री ब्रह्मा रुद्र शुक मने छाया सुख ये श्रीमदभागवत का वर्णन करने वाले श्री लीला सुख की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ सुख के द्वारा छाया सुख का वर्णन कर रहे हैं श्री वेद जी जब पुत्र पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पास में चले उस समय श्री सुखदेव जी ने वेदव्यास जी को वृक्षों के ओठ में आकर के उपदेश प्रदान किया श्री वेदव्यास जी को स्वस्वरूप का बोध हुआ और वे जब आसक्ति का त्याग करके पधारे उस समय श्री ठाकुर ने ही श्री वेदव्यास जी को छाया सुख प्रदान किए आगे आप को सुख की प्राप्ति होगी तो श्री सुखदेव तो परमहंस होकर के विराजमान परंतु तो जो छाया सुख प्रदान किए वे छाया सुख भी जिन छाया सुख का आगे श्रीमद भागवत के नौमस्क में वर्णन किया गया कि किसी ऋषि के साथ में विवाह भी ऋषि कन्या के साथ में विवाह भी हुआ और इनमें शुक् नाम करके एक कन्या भी जन्म हुई और उनका किसी ऋषि के साथ में विवाह हुआ तो वो जो वर्णन है नौमस नौमस्क का वो जो छाया सुख है ये मूल सुख नहीं मूल सुख तो परमहंस होकर के विराजमान तो जो ब्रह्म रुत्र शुक्र नारद भीष्म भीष्मक्षई नारद भीष्म इत्यादि इन सबों के द्वारा भी जिनका दर्शन नहीं होता है ऐसे श्री श्याम वे श्याम भी जिन श्री राधिका की चरण ऋणु को अपने मस्तक के ऊपर धारण करें उन श्याम सुंदर को भी सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति श्री राधिका की चरण रेणु वो अद्भुत जादू है जो ऐसे श्याम सुंदर को भी वशीभूत कर लेती है उन श्री राधिका चरण ऋणु मामी श्री राधिका की चरण रेणु की हम वंदना कर रहे हैं श्रीमद वृंदावन की वंदना करके सखियों के हृदय में नित्य ही नई नई तरंग उत्पन्न होती रहती हैं कल के कथा प्रसंग में जैसे निवेदन किया था कि प्रथम लहर सखियों में द्वितीय लहर कृपा की श्री किशोरीजू में और तृतीय लहर श्री किशोरीजू की झुकन देख करके तृतीय लहर चंचलता की श्री लाल जी में उत्पन्न होती है तो सखियों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई प्रीतिम कामक नाथ नाम मात्र मातृजनित प्रौद्राम रोमोद राधा माधव्यो सद भजि कौमोज्वला वृंदारण्य नव प्रसून हम शैशव खेल नई कदा कार्यो सभा श्री राधा सुधानी जी में अभिलाषा कर रही हैं सखी के प्रीतिम काम के साधक भी अभिलाषा कर रहे हैं चार्यगण के प्रीतिम काम अब नाम मात्र जनता श्री श्याम यदि राधा नाम इतना मात्र श्रवण करें तो श्री श्याम के हृदय में अपूर्व प्रीति समुद्र तरंग लेने लगे ऐसे ही श्री किशोरी जी यदि कृष्ण नाम अनुसंग में भी श्रवण करें तो श्री किशोरी जी के हृदय में प्रेम का जो समुद्र है वह तरंग लेने लगता है तो प्रीतिम काम पे नाम मात्र जनता प्रोद्वाम रोमोदमाम श्याम सुंदर के नाम मात्र को श्रवण करके श्री प्रिया जी में प्रोद्राम रोमोद रोम जो है वो रोम प्रकट हो जाए पूरा शरीर रोमांचित होकर के प्रियालाल दोनों एक दूसरे के नाम को सुनकर के रोमांचित हो जाए राधा माधव यो सदैव भजतो कौमार एवोजला श्री राधा माधव सर्वदा कुमार कौमार में विराजमान होकर के अर्थात नित्य कैशोर में विराजमान होकर के उज्जवल उस प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं वृंदाव्य नव प्रसून निचयान आनीय कुन्यान उस समय सखी रणों के हृदय में अपूर्व अभिलाषा उत्पन्न होती है और वृंदावन ने नए पुसूनों की सुंदर मंडप की रचना करके श्री प्रियालाल को विराजमान करके गुढ़ हम शैशव खेल नहीं बतकदाव्यो विवाह उत्सव गुढ़ रूप में शैशव रूप में खेलन करते हुए ये क्रीड़ा करते हुए श्री ब्याहुल की जो लीला है उस ब्याहुल की लीला ब्याहुल खेल की लीला श्री सखीगण निरंतर निरंतर कर रही है गुढ़ इस लीला में किसी दूसरे का प्रवेश नहीं गुड़म शैशव खेल नहीं यहां पर का भी प्रवेश नहीं ऐसे गुड़ शैशव खेलन करते हुए कब वहा अवसर होगा कि कावि विवाहोत्सव में हे युगल हे श्री किशोरी जू आपका श्याम सुंदर के साथ में विवाहोत्सव कराऊंगी श्री गोविंद लीलामृत में श्री यही भाव बिल्कुल इसी प्रकार की लीला श्री गोविंद लीलामृत में भी श्री कविराज गोस्वामी जी ने कृष्णदास कवराज ने मध्यान्ह लीला में भी निरूपण की जहाँ पर श्री प्रियालाल दोनों विराजमान हैं और सखी पीछे से आकर के दोनों की गांठ जोड़ दें और कहे बोले अब तो गांठ जोड़ दी गई चलो आपका विवाह कराएं और उस समय बड़े उल्लास के साथ में प्रियालाल का विवाह उत्सव कराते हुए प्रियालाल का मिलन कराती हुई ये सखीगण खेल खेल में विराजमान होती है इस खेल में यहां जो लीला का दर्शन उस विवाह दिव्या आते दिव्य विवाह लीला का आप जो कल दर्शन करेंगे श्री ध्रुवदास जी ने उस लीला का जो दर्शन किया उसका आधार लेकर के उसे प्रस्तुत किया जाएगा परंतु ये जो लीला है ये लीला सब सखीगण मिलकर के आनंद पूर्वक इस लीला का आश्रमण कर रही हैं और इस लीला में श्री अग्रवर्तनी जो सखी हैं, वे विशेष रूप से इस लीला का उनके हृदय में जो प्रधान सखी हैं उनके हृदय में विशेष रूप से इस लीला को प्रस्तुत करने की लीला का दर्शन करने की और प्रिया लाल के हृदय में उल्लास उपस्थित करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई प्रसंगानुसार प्रसंगानुसार एक बात का संकेत कर देना चाहते हैं कि विवाह रूपी जो संस्था है विवाह एक इंस्टीट्यूशन है एक संस्था है और ये विवाह रूपी संस्था केवल दंपति के लिए ही नहीं है बल्कि इस विवाह का कहीं सामाजिक पक्ष भी है विवाह एक समाज का उत्सव है वह एक व्यक्ति मात्र दो व्यक्ति वर और वधु केवल उनका ही उत्सव नहीं है बल्कि वह एक पूरे समाज का आनंदोल्लास प्रदान करने वाला उत्सव है इसलिए श्री प्रिया का ये जो विवाह ये केवल प्रियालाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह विवाह इसका सामाजिक सरोकार भी सामाजिक तात्पर्य है जो दर्शन है सामाजिक को यहाँ पर कहा जा रहा है नाट्यशास्त्र की परिप्रेक्ष्य में नाट्यशास्त्र की शास्त्र की जो परमर्यादा है उसमें सामाजिक शब्द का यहां प्रयोग किया जा रहा है तो जो इस लीला का दर्शन करने वाले सामाजिक है उन सामाजिक सखी गणों के हृदय में भी यह अपूर्ण रूप से उल्लास प्रदान करने वाला है श्री हरिप्रिया जी और उनकी आठ सखी अथवा जो प्रधाना हैं, उन प्रधाना की जो आठ सखी है वे आठ सखी आनंद पूर्वक इस रस में प्रारंभ से ही बिमली गायन करती हैं श्री महावाणी जी में हरप्रिया जी की सखी श्री हरप्रिया जी के साथ में जो विराजमान है वे श्री सुदेवी जी वो मंगल बिमली गान करती हैं जो आदि हैं प्रधान उनके हृदय में श्री हितुअली हितु सखी जी के हृदय में उस समय इस राशि रूप से अभिलाषा उत्पन्न हुई कि हम विवाह खेल करें तो कार्यो विवाह उत्सव कब वो अवसर होगा जबकि हे युगल मैं आपके विवाह उत्सव को कराऊंगी उस समय श्री हितु अली आनंद पूर्वक गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं रथशास्त्र में लोक परंपरा में की लोक परंपरा में इसी को कामन कहा गया महावाणी जी में कामन शब्द के द्वारा इसी कामना को उत्पन्न किया गया यह सखी गण निरंतर निरंतर मनोराज्य में विचरण करती हुई श्री प्रिया लाल के सुख को बढ़ाने के लिए कामना करती हुई जहां विराजमान हो और उस कामना में इनके मुख से जो गीत प्रकट हो उनका नाम ही है कामन। तो विवाह के पहले बहुत सारे गीत गाने विवाह तो अभी हुआ नहीं है उसके पहले से ही गीतनाद प्रारंभ हो जाते हैं उन्हीं का नाम है कामन जिनमें अपूर्व कामनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अभिलाषाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि हम इस प्रकार विवाह करेंगे श्री प्रिया लाल को इस प्रकार सजाएंगे इस प्रकार सखी विवाह का उत्सव आ रहा है निकुंज मंदिर को अपूर्ण रूप से सजाओ तो कामना करते हुए उस समय सखीगण विराजमान हैं और अनेक अनेक अभिलाषा करते हुए वे प्रार्थना कर रही हैं कि अरी सखी श्री प्रिया लाल इस समय सबसे पहले नुकुंज मंदिर जो है उस नुकुंज मंदिर को अपूर्ण रूप से सजाए कामना करते हुए कि श्री सखीगण कह रही हैं बोले अरे सखी श्री नुकुंज मंदिर जो है उनमें सुंदर बंदरबार जो है उन बंदरबार को बनाओ और बंदरबार बना करके उस रूप माधुवी का दर्शन करो सुख गान पा हितुअली मन मान कामन गावत पिय को कामन को हित जान उस समय सब सखीगण श्री कामन में पिय को मन में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा करते हुए कामना गीतकों को गाती हैं ये कामन हमारे व्रज की परंपरा में युगल के हृदय में प्रीति को उत्पन्न करने की एक रीति है यह कामन गीत जो है वो कामन गीत गा करके परस्पर दंपति जो हैं उनको एक दूसरे का परिचय करा करके कहीं कामन गीतों के द्वारा दोनों के हृदय में प्रीति के अंकुर को जैसे बोया जाता है इसलिए इसी तरह से ये सखीगण कामन गीत गा रही हैं कामन करें जो कामनी रंगन रंगाऊ लाल सब कामनीगण कामन कर रही हैं अभिलाषा कर रही हैं कि अरे सखी आज लाल को किशोरी जू के रंग में हमको रंगाना है सुंदर स्वरूप करे शामता मिटाऊं लाल श्री श्याम सुंदर को इस समय दूल्हे को अपूर्ण से सुझाओ सजाओ इनकी जितनी भी शामलता है उसको मिटा करके श्री प्रिया के अनुकूल इनको बनाना है राधा राधा राधा प्यारी जपन जपाऊं लाल प्यारे मैं तुमको राधा राधा राधा नाम का जपन करा दूंगी अब श्री शाम चुंदर के साथ में कामना कर रही हैं, हैं, हैं का करते हुए हुए सारी मधुर मधुर गीत जो उन मधुर गीतों को गाते कह रही कि राधा राधा राधा प्यारी जपन जपाऊं लाल हे लाल तुमको राधा राधा राधा ये प्यारी के जप को जपवा डोरी को डोरा श्री प्रिया जी ही तुम्हारे हृदय कमल की डोरी होकर के विराजमान हो जैसे माला में सर्वत्र सूत पुबा हुआ होता है ऐसे प्रिया की माधुरी ही तुम्हारी सारी मन की भावनाओं में पुबी हुई होकर के विराजमान हो पानन के पान पिय आनंद भराऊ लाल श्याम सुंदर ये आप बीड़ी अरोगी और जो बीड़ी अरोगा हैं, है बीड़ा पान जो अरुआ रही है बोलिए पान नहीं है पानन के पान श्री कृष्ण जी के अनुराग के रंग से ही आपके मुख को मैं मुनकर लगन झुलाऊ लाल हे श्री कृष्ण आपको मैं लाल मणि की माला करके लाल हे लाल लाल मुनिकर तुमको लाल मणि की लाल मने लाल हीरा पंदा लाल तो जो लाल मणि उस लाल मणि की मणि बना बना करके लाल बना करके लाल मणि तुमको श्री राधिका के हृदय पर ही प्यारे में सो लाल लाल कर लगन झुलाऊ लाल हे लाल तुमको श्री प्रिया जी के कंठ का हार बना करके ही मैं झुलाऊंगी झुलाऊंगी प्यारी पद कमल में भ्रमद भ्रमाऊ लाल हे लाल तुमको श्री किशोरी जी के चरण कमल में मैं भोरा बना करके उन चरण कमलों का आस्वादन करने के लिए भोरा बना करके तुमको भौरी दिला दूंगी तो हितु की सहेली श्री हरिप्रिया कहाऊँ लाल छाती ठोक करके कह रही हैं प्रतिज्ञा करके यदि ऐसा नहीं कर दिया आज के इस विवाह खेल में तो समझ लेना मैं अपना नाम बदल दूंगी मेरा नाम जो हरिप्रिया है वो हरिप्रिया हितु की सहेली श्री अग्रवर्तनी जो है उनकी सहेली हो करके मैं अपना नाम आज सत्य करके दिखाऊंगी अन्यथा मेरा नाम नहीं मैं आज सत्य करके दिखाऊंगी कि मैं हरि की प्रिया होकर के विराजमान किसी दूसरी निकुंज में सारी सखीगण श्री प्रिया जी को भी मंगल स्नान हैं विवाह के पहले जैसे तेल चढ़ा करके हल्दी लगा करके मंगल स्नान किया जाए तेल चढ़ाए जाए हरद चढ़ाई जाए सि चढ़ाई जाए आज श्री प्रिया लाल के श्री मुख के ऊपर अपूर्व श्री चढ़ती हुई विराजमान है अपूर्व श्री चढ़ाती हुई काम करती हुई श्री चढ़ाते हुए तेल हरदी इनको चढ़ाते हुए सब सखीगण श्री किशोरी जी के हृदय में भी कामना करते हुए प्रीति का अंकुर जैसे सींच रही हैं, प्रीति की जो लग, जो कल्पद्रुम विराजमान है उस कल्पद्रुम का ही सिंचन करते हुई विराजमान है सखी प्यारे की जो चितवनी है वो चितवनी टोना से भरी हुई है श्याम सुंदर की चितवन में अपूर्व टोना है अरी सखी प्यारे का रूप तेरी आंखों में अंजन बनकर के विराजमान हूं माए हैं रूप अपार गुण के दो छवि से भरी हुई आपको छका करके इस अपार रूप का मैं दर्शन करूं तुम्हारे भेद भरे गुण जो हैं उनको गाकर के तुमको मैं दोनों के हृदय में दोनों को लाल लड़ाती हुई विराजमान हुई और उस समय लालजी का श्रृंगार श्री किशोरी जो है और किशोरी जी का श्रृंगार श्री लाल जी गोपी गीत में ब्रज गोपी का कहा पुरुष भूषण देह दास्यम श्री श्याम सुंदर ही पुरुष भूषण हो करके पुरुष रूप भूषण हो करके श्री किशोरी जी के विराजमान हैं। सो आज श्री सखी श्री लाल जी को प्रियाजी का श्रृंगार पुरुष भूषण बनाकर के पुरुष रूप भूषण बनाकर के ही विराजमान करना चाहती हैं और यह कामन कर रही हैं, कामना करते हुए तो श्री लाल जी का श्रृंगार कर रही हैं और लाल जी का श्रृंगार करते हुए कामना करते हुए विराजमान हैं। श्री महामणि जी में ब्याह लीला में उत्साह सुख में उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुंदर श्याम सलोने पिय की चितवन माही टोना जो गौर श्याम चितवन की रंगी हूं कामन करू रस लोना जू कि हे श्री श्याम सुंदर आओ आपका मैं श्रृंगार कर दूं और श्रृंगार करके मैं तुमको प्रियाजी का आभूषण बना दूं। सुंदर श्याम ने पिए की चित टोना जो प्यारे तुम्हारी चितवन में अपूर्व टोना है गौर रूप चितवन में रंग के करू कामन रस लोना था आज गौरव रूप श्री किशोरी जी उनके नयनों में रंग करके तुमको रस का लोना रस की माखन की डेली बना दो लोनी बना दो प्रिया पदन की हो महावर नख पद तरी रंगाऊ जीव श्याम सुंदर मेरा नाम हरिप्रिया नहीं मेरा नाम श्याम सुंदर की आपकी किशोरी जी की प्रिय सखी नहीं जो आज आपको प्रिया पदन की हो महावर श्री किशोरी जी के चरणों की महावर बना करके नख पद तरी रंगाऊ जी आपको श्री श्याम सुंदर की पद की महावर बना करके मैं विराजमान कर दूंगी कुंवर चरण आभा पर मुंहपुर हो चरण चिटाऊ जी श्री कोवर राधिका के चरणों का नूपर बंद करके ही आपको चूहटा दूंगी प्रिया के चरणों से लिपटा दूंगी कंचन तन में मन पगे आकर जा मैं अंग लगताऊ जी श्री किशोर जी के चरण कंचन रूप विराजमान है आपको मैं उनकी पादुका बना करके अपूर्ण रूप से लिपटा दूंगी लिपटा दूंगी वाही के पटका पटको पटका है कर के कर और श्री प्रिया ही आज पटका बन करके, पीतांबर तुम्हारे हाथों को जकड़ती हुई एक बड़ा रहस्य है श्री किशोरी जी धारण करती हैं नीलाम्बर और श्री लालजी धारण करते हैं पीतांबर मानो पीत अंग कांति से किशोरी जी की अंग कांति से ही परवेष्टित होकर प्रिया की जो प्रीति वह प्रीति ही शाम सुंदर को परविष्टित करके विराजमान की पटका पीला पीतांबर पीला मानो प्रिया की अंगकांति को आप स्वीकार करते हुए प्रिया के बशीभूत हैं और प्रिया नीलांबर धारण करके कज्जल धारण करके मस्तक के ऊपर श्याम बंदनी श्याम बिंदु जो है उनको धारण करके कानों में इंद्र निर्मणि के विभिन्न आभूषणों को स्वर्ण में जड़े हुए धारण करके वक्ष पर जो हार उसमें इंद्र निर्मणी के रत्न को धारण करके मानव प्यारे की प्रीति को ही अपने भीतर निरंतर निरंतर समाय हुए रूप गुणन गुंथन की सूथन हन लग जाऊं जो श्री प्रिया का रूप ही आज आपके श्री वस्त्र बनकर के सूथन पटका का वस्त्र बनकर के विराजमान हो इस प्रकार तुमको प्यारी पद छवि पहुंची है के पहुँचन में पहनाऊ जो प्यारी के की जो छवि है चरणों की छवि वही पहुंची बनकर के आपके श्री हस्त में विराजमान होगी ये पहुंची नहीं है प्यारी की छवि ही मानो पहुंची बनकर के, श्री के आपके श्री हस्त में विराजमान मेहदी की रचना करते हुए जो कमल की रचना हो रही है अब श्री श्यामचंद्र की श्री हस्त में तो कमल चक्र यह स्वाभाविक चिन्ह विराजमान है चरण में कमलन में परंतु तो दूल्हे स्वरूप है वहां हमारे ब्रिज में दूल्हे दूल्हे भी लगाता। भी लगाता है, के महावर लगती है, तो है दूल्हे के भी मेहदी महावर लगती है सो कह रही है, कर कमलन की प्रभा के हस्त कमल मिल जाऊंग जो हाथ में कमल की जो अल्पना कर रहे हैं श्री प्रिया के श्री हस्त की ही शोभा आज आपके श्रीहस्त में मेहंदी बनकर के विराजमान हो कर को करपट फूल लगाऊं नर्ख नर्ख सुख पाऊंग इस प्रकार श्री प्रिया को प्रिया के श्रीहस्त को आपके श्रीहस्त में समर्पित करके हाय मैं कब सुख प्राप्त करूंगी आज वो घड़ी आ गई है और उसके लिए आपका मंगल स्नान आपका श्रृंगार कराती हुई मैं विराजमान हो रही हूं इसी प्रकार श्री प्रिया जी के नुकुंज मंदिर में सखीगण श्री प्रिया जी को मंगल स्नान करती हुई तामन कर रही तामन माने में विराजमान हो रही हैं। ये मन के लड्डू खोलना नहीं है यहाँ पर वास्तव में वे प्रत्यक्ष रूप में मन में जो अभिलाषा उनको आज फलीभूत होकर के लीला के रूप में वो कल्पत प्रकट हुआ अभी अभी श्री थ जी के उस दिव्य श्लोक का गायन किया था श्रृंगार जो श्रृंगारूपी कल्पद्रुम विराजमान है वो कल्पद्रुम से आज फलीभूत होकर के विराजमान और वो सखीगण उसी फलीभूत लीला का आस्वादन कर रही हैं उस फल का आस्वादन करती हुई विराजमान है कि श्रेय पैचन ज्योत जगमग है। जगमग ज्योत जगाऊ जू और प्यारी में मध्य नायक हीरा तेज पुंज झलकाऊ जो श्री पेच श्री किशोर के श्री मस्तक जो है उन मस्तक के ऊपर श्री अपूर्व बंदनी जो है उन बंदनी को धारण करके करण द्वितीय है कुंडल करण नगन सुजटित जराऊ जो और बेसर को मोती मन करके नासा मणे मंडाऊ जो सखी तेरी नासका की मणि को सुशोभित करूं श्री श्याम सुंदर की दर्शन करके जो अपूर्व उत्कंठा में प्रकट होने वाला जो प्रश्वेद प्रश्वेद वा प्रिश्वेद ही तेरी बंदनी के भीतर जुड़े हुए गुथे हुए जो मोती वो मोतियों की अपूर्व शोभा को धारण करे श्री प्रिया जी की जो बंदनी उस बंदनी में मोती के गुच्छे मोती की झूम झूम जो लूम जो है, लूम जो जो हैं वो विराजमान मोती मोती मोती जुड़े हुए है। और वे मोती क्या है? बोल मोती तो का स्मरण करके श्री प्रिया को जो प्रश्वेद उत्पन्न होता है भावजन वह प्रश्वेद ही मानो मोती बनकर के श्री प्रिया की बंदनी में विराजमान है बंदनी सर्वदा मोती की सुंदर घुंगों से जुड़ी हुई मोतियों की जो लूम है उनसे जुड़ी हुई होती है और ये मोती श्री प्रिया के प्रश्वेद को ही भावजन्य जो प्रश्वेद उसकी ही उसके ही मूर्त रूप होकर के विराजमान कभी जब प्रिया में प्रश्वेद उत्पन्न हो उस प्रश्वेद के आगे मोतियों की जो शोभा है वो भी छोटी हो जाए मोती छोटे हो जाएं और प्रश्वेद की शोभा है वह बड़ी हो जाए तब श्री श्याम सुंदर कभी श्री महाराष्ट्र में श्री प्रिया जब श्रांत होकर के आप सिंहासन के ऊपर विराजमान हो श्री प्रिया अपने अंचल से श्री लाल जी के मस्तक के प्रश्वेदों को पहुंचे श्री प्रिया के प्रश्वेदों को श्री लाल जी अपने पटका से पहुंचते हुए सुशोभित हो वो अपूर्व शोभा उन शोभा के आगे प्रश्वेद की शोभा के आगे बड़े बड़े रत्नों की शोभा भी फीकी है, जो भावजन शोभा है उसके आगे कोई दूसरी शोभा कभी भी टिक नहीं सकती है सो बंक होय प्रिया की नैनन माहि समाउ जो तिलक भारोन के अक्षित प्रिया हसन दुते लाऊ जो बंक होए के चितरी जो प्यारी तेरी जो बंक चितवन है इस चितवन में की वक्रमा को ही मैं स्थापित करती हुई विराजमान हूँ श्री सखीगण श्री प्रियालाल इन दोनों के मस्तक के ऊपर तिलक करते हुए जो मोतिन के मोतियों के अक्षत हैं उन मोतियों के अक्षत को उस समय विराजमान करती हुई सुशोभित होती हैं श्री लाल प्रिया इन दोनों के श्रीमस्तक के ऊपर जो सुंदर अक्षत हैं वे अक्षत विराजमान हो रहे हैं इस प्रकार सखीगण श्री मंदिर को सजा करके कुंज मंदिर को सजा करके फिर श्री प्रियालाल इन दोनों को श्री चढ़ा के इन दोनों का श्रृंगार करती हुई विराजमान होती हैं श्री तुंग विद्याजी कर्म कांड में बड़ी चतुर जितने भी वेद पढ़ाना ब्याह कराना वो तुम्हारिद्या का काम है पुरोहित रुचिर रुचा उच्चरत सखी एक गठजोर भावर फराए है पुरोहित सखी ही पुरोहित बनकर के पुरा माने सामने आगे हित माने जिसको रखा जाए जिसके आदेश से ही सारे कार्य किए जाएं, उनका नाम है पुरोहित श्री तुम्ग विद्या जी इस ब्याहवे खेल में पुरोहित बनकर के विराजमान है यहां वर्णन किया जाएगा दर्शन करेंगे यहाँ पर अग्नि कौन है बोले अग्नि साक्षी में फेरा होते हैं वेदी के ऊपर श्री वंशी ही विराजमान है जय श्री राधे। वंशी प्रेम स्वरूप है प्रेम देवी है और उस प्रेम देवी की जैसे अग्नि की साक्षी में फेरा ऐसे प्रेम देवी रूप श्री वंशी उनकी साक्षी में ही ये सखीगण यहाँ रस की रीति का अपूर्ण रूप से निर्वाह करती हुई विराजमान हो रही है श्री सखीगण उस समय आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर के साथ में प्रयास करती हुई है। जो हैं उनको गाती हुई विराजमान हैं तो सखियन ही उमाह जो भारी रचे ब्याह विनोद सुखकारी सखियों के हृदय में यह उमाह उत्साह है कि हम ब्याह विनोद को रचे बिरिया बारात आई अब रहे बरात आने का समय निकट आ गया है इसके पीछे फिर फेरे पड़ेंगे कामन हो रहा है इसी का नाम है कामन मानी कामना करना ये होगा ये होगा ये ये उल्लास है इस उल्लास और मन की अभिलाषा इनको प्रकट करते हुए ही ये सखीगण रूप से विराजमान दो शब्दों का श्री महावाणी जी में प्रयोग किया गया एक कामन और एक सोहिलो जब श्रृंगार कर रही है उस समय कामन है और जब श्रृंगार हो जाए और जब निहारे तो बलिहारी इन सखियों का जो सोहिला है सोहिले का मतलब है सुंदर श्री प्रिया लाल की उस सुंदरता का दर्शन करके नुकुंज मंदिर की उस सजावट का दर्शन करके है कि उस सजावट का दर्शन करके ये सखीगण अत्यंत अत्यंत आनंद में डूब जाएं और उस समय जो सामान्य अर्थ में कह रहे हैं आ, आ, जो भाव का अपूर्व उत्साह प्रकट हो रहा है उस रस के उत्साह को ही रसजनों ने सोहिलो कहा से इन सखीगणों के हृदय में नेत्रों के आगे वो जो अपूर्व शोभा प्रकट है वह शोभा ही सोहलो बनकर के प्रकट हो जाती है गीत हृदय के भावों का सहज स्फुरण है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है और जब गीत प्रकट होते हैं तो गीत में पांच वस्तु अपने आप आ जाती है किसी काव्य में और गीत काव्य में मूलभूत अंतर है सहज कविता में और गीत काव्य में मूलभूत अंतर है किसी खंडकाव्य की या प्रबंध रचना में और गीत काव्य में जो अंतर है वो ये है गीत काव्य की पांच विशेषताएं गीत काव्य की पहली विशेषता उसमें भावुकता की अधिकता होती है गीत गीतकाव्य की दूसरी विशेषता उसमें आत्मा आत्माभिव्यक्ति होती है गीत गीतकाव्य की तीसरी विशेषता उसमें कलात्मकता अतिशय होती है स्वाभाविक रूप में ही कलात्मकता के द्वारा बात प्रकट होती है गीत काव्य की चौथी विशेषता वह संगीतात्मक होता है उसमें संगीतात्मकता होती है और गीत काव्य की पांचवी विशेषता है वह संक्षिप्त होता है महाकाव्य प्रबंध का भी होता है विस्तार तो ये सखी गांवों के हृदय में जो उस रूप का दर्शन करके भाव का जो उद्रेक प्रकट हुआ और उसके साथ में आत्मा व्यक्ति मिलकर के जब संगीत के माध्यम से एक लहर के रूप में प्रकट होती है तो वह सुंदरता का भोग ही कहीं सोहिलो बनकर के सामने प्रकट हो जाता है जय जय श्री राखीगण उस समय आनंद पूर्वक सोहिले को गाती हुई कह रही हैं बोले अरे सखी चलो सखी दूल्हा देखने जाए हमारे पूर्व पुरुष बड़े श्री श्री श्री का बड़ा सुंदर ब्याहले का पद है चलो सखी दूल्हा देखने जाए सखियों में जो उल्लास अरे सखी दूल्हे का दर्शन करने के लिए हम जाएं वो उल्लास को धारण करके ये सखी ऋण उस समय पधारी हैं सो चलो सखी अब कहा करे तैयारी बाधो सेहरो मंगलकारी जो सेहरा है उसको बांध सब सखियों ने अलग अलग कुंज में सखी पटी हुई है कुछ सखी श्री श्याम सुंदर के पक्ष में आ गई कुछ सखी श्री किशोरी जी के पक्ष में आ गई और किशोरी जी के पक्ष में श्याम सुंदर के पक्ष में होकर के इस विवाह के खेल को खेलती हुई सखियों ने मोर और मौर्य मोर और मौर्य इन दोनों की रचना की है मौर है थोड़ा बड़ा मौर्य जो है वह छोटी है जो श्रीमस्तक के ऊपर धारण कराई जाए टोपी के रूप में उसका नाम है मौर्य जो दुल्हन को धारण कराया जाए कराई जाए उसका नाम है मौरी। और जो नेत्रों के ऊपर बाधा जाए उसका नाम है सेहरा सब मौर मौर्य और सेहरा इन तीनों की दो सेहरा मौर्य मौर्य इनकी सखी गणों ने रचना की है सो मौर रच हो सुजा, राव को माणिक हीरा जो मान बरखा रूप की वरना के सिर होत रि सखी मौर की रचना करो मौर की रचना करो जो माणिक हीराओं से जड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है मानो वरना के ऊपर आज रूप की ही वर्षा हो रही है मानो वर्षा रूप की बरना के सर हो मानो दूल्हे के सर पर आज रूप की ही वर्षा हो रही है जिस समय वे श्री रास बिहारी मौल धारण करके विराजमान हों उनकी शोभा अद्भुत अद्भुत जो शोभा है वह प्रकट हो रही है सब कह रही हैं बोले अरी सखी ना पहले कब हुए नहीं हो अखी ऐसा स्वरूप तो कभी देखा ही नहीं हमारे वृंदावन की एक अपूर्व विशेषता है यहां का प्रिय शब्द है नवल यहां पर श्याम सुंदर नित्य नवल श्री जो नित्य नवल श्री सहचरी नित्य नवल श्री नुकुंज नित्यनवल, सेज नित्यनवल, नवल श्रीमद वृंदावन नित्य नवल लताए नित्य श्री यमुना नित्यनवल, नवल यहां पर ऋतु नित्यनवल नवल होकर के विराजमान कभी पुराना है ही नहीं यह अनुराग का रूप है अनुराग की परिभाषा वैष्णव आचार्यों ने दी कि सतत मान पदार्थ जहां पर नित्य नूतन रूप नूत में प्रतीत हो उसका नाम है अनुराग जिस वस्तु का निरंतर उपभोग किया गया परंतु तो उसमें कभी बासीपन नहीं आए नित्य नूतन होकर के ही विराजमान ऐसे श्री प्रियालाल मिले राहत मनोकबहू मिले ना सदा ही मिले हुए हैं परंतु तो लगता यह है जैसे पहले कभी मिले ही नहीं हैं। इस प्रकार सतत मान होने पर भी सतत रूप का भोग करते हुए उस प्रेम का भोग करते हुए ये प्रियालाल अघाते नहीं है ये अपूर्व से प्रेम के उत्सुक होकर के विराजमान है ये अपूर्व छकोना है छकते जाते हैं छकते जाते हैं परंत फिर भी छकते नहीं हैं निरंतर निरंतर पीते जा रहे हैं पान करते जा रहे हैं अपूर्व छकोना होकर के ये विराजमान हैं, परंत इनको कभी भी छकेंगे नहीं ये कभी भी सखीगण छकेंगे नहीं श्रीमद वृंदावन कभी भी छकेंगे नहीं सब मोर मोरी बने अब मोर मोरी बना कर सखीगणों ने सेहरा की रचना की अपने हाथ से पोकर के सुंदर लर जिसमें विराजमान है श्री प्रियालाल के मस्तक के ऊपर धारण करने के लिए मुख के ऊपर धारण करने के लिए फूलन सेहरे की छवि न्यारी बेला फूल सो कुंदन तारी बेला फूल इनसे अपूर्व सुंदर कुंदन के जो बेला फूल उनसे युक्त होकर के सुंदर सेहरा जो है वो सेहरा शोभा को प्राप्त हो रहा है बीच बीच पानी को मोतिन शुरू है शेहरा सर्वदा पुष्पों का ही होगा मोर भले रत्नों की हो जाए पर शेहरे की जो स्थिति है वो शेहरा फूलों का ही होगा सो फूलों का जो शेहरा जिसमें बीच बीच में मोती की लर भी अपूर्ण से शोहा को प्राप्त हो रही है अरे मनमथ रति क्या बेचते हैं निरख रूप मनमत मनमथ रबर मोहे हमारे ब्रिज के मनमत कौन है प्राकृत मनमत का तो काम नहीं ब्रिज के मनमत है शाम सुंदर श्री ब्रज में प्रीति की उत्कृष्ट रूप कौन है बोले श्री किशोरीजू ये मनमत रति ही परस्पर एक दूसरे के लिए मनमत मनमथरति होकर के विराजमान श्री किशोरी जी के लिए रति श्री श्याम सुंदर श्याम सुंदर के लिए रति श्री किशोरीजू किशोरी जी किशोरी के लिए मनमत श्याम सुंदर श्याम सुंदर के लिए मनमत श्री किशोरीजू परस्पर मनमथ रति होकर के ही ये विराजमान है तो निरख रूप मन्मथ रति वो है परस्पर ये दिव्य मनमथ दिव्य रति ये ही उस रूप का दर्शन करके मोहित हो रहे हैं सुंदर हार जो हैं, उनको सजाई गई गुलाब जल के अपूर्व रूप से छिड़काव किए गए हैं केसर हरद अबीर सौ पूरा श्री निज हाथ जहा चौक बनाव ही लिए मोहिनी साबीर इनके द्वारा सुंदर चौक पूजते हुए विराजमान हो मंगल में चौक उनको हरदीर इनके द्वारा पूजती हुई सुंदर अल्पना चित्राजी की कला का क्या ठकाना अपूर्ण रूप से ये एक एक का सखी गुन की खान होकर के विराजमान इनमें जो हृदय में कल्पनाशीलता विराजमान है वो कल्पनाशीलता भी कहीं कृति के रूप में प्रकट हो जाती है कला और कलाकृति ये दो सौंदर्यशास्त्र में अलग अलग वस्तु हैं। कला अलग वस्तु है और कलाकृति अलग वस्तु है सौंदर्य शास्त्र के अध्येताओं ने कापी शास्त्र के अध्येताओं ने कला और कलाकृति में अंतर किया कला आंतरिक वस्तु है किसी वस्तु का दर्शन करके हृदय में कोई भाव उठा वह भाव कहीं कल्पना के साथ में जुड़ा और कल्पना के साथ में जुड़ करके उसने मन में एक अभिव्यंजना का रूप लिया मन में एक बिंब एक इमेज मन में बनी उसका नाम है कला वो कला मनी मन की वस्तु है कला भी प्रकट नहीं हुई जब भाव कल्पना के साथ में मिलकर के मन में अभिव्यक्त अभ्य, हुआ उसका नाम है कला और जो मन में सौंदर्य है उसका कितना भाग स्थूल मिट्टी के ऊपर ढला जा आ, में गढ़ा जा सकता है मूल जो कला है वह तो हृदय की वस्तु है वह कलाकृति में जो कला दिख रही है वह तो हृदय की उस सुंदरता का हृदय की उस रचना का एक बहुत छोटा सा प्रतिबंध मात्र है इसलिए कलाकृति अलग वस्तु हम जो मूर्ति देखते हैं जो चित्र देखते हैं वे चित्र कलाकृति हैं, कला नहीं है कला जो है वह तो कलाकार के हृदय में विराजमान है श्री चित्राजी के हृदय में जो अपूर्व कला विराजमान है वो कला अद्भुत जगत के कलाकार में ये सामर्थ्य नहीं उसमें इतनी शक्ति निपुणता और अभ्यास नहीं है कि वह अपनी कला को कहीं मूर्त रूप दे सके परंतु तो श्री निकुंजय की जितनी भी सखीगण उन सखीगणों की महिमा का क्या निरूपण किया जाए भी सखीगढ़ तो अद्भुत होकर के विराजमान हैं, उनमें जितनी रैव्य कला है उतनी ही कला कलाकृति के रूप में भी प्रकट हो रही है जय जय श्री राधे तो संपूर्ण निकुंज मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से अलंकृत किया गया सुंदर अलंकरण वहां पर विराजमान है और श्री सखीगणों के हृदय में जब जो इच्छा आती है वही कलाकृति श्री निकुंज मंदिर में सामने प्रकट हो जाती है इसलिए सारी सखीगण उस समय अपूर्ण से कलाकृति करती, करती हुई सुंदर चौक जो है उन चौकों को पुराती हुई विराजमान है सु केसर हो केसर हरद अबीर सौ पूरे श्री निज हाथ वो शोभा जो है वो शोभा चौक को ये सखीगण अपने हाथ से केशर के द्वारा हरदी के द्वारा अबीर के द्वारा अभी केशर हरदी भी जगत के केशर हरदी नहीं है नुकुंज वाले केशर हरदी है ध्यान रखते है। यहां की सारी वस्तुएं चिन्ह में तो जो चिन्ह में केशर हरदी अबीर उनके द्वारा सुंदर चौक रचना की गई बरात न भई ऐसी कहू आगे हूं नहीं हो ऐसी बरात अपूर्व रूप से सजी न कभी हुई न कभी हो अद्भुत रचना अर्थात जब दर्शन कर रहे हैं तब कह रहे हैं अहो अद्भुत अद्भुत अहो अहो अहो जब शब्द असमर्थ हो जाते हैं जब भाषा पिछड़ जाती है उस समय एक शब्द ही निकलता है अहो अहो कोई मामूली वस्तु नहीं है आसे लेकर के हाथक का यदि एक समुदाय बनाया जाए प्रत्य बनाया जाए तो आसे लेकर के हा तक प्रत्येक वस्तु आ जाएगी जितने भी अक्षर हैं जितनी भी ध्वनिया हैं, वो आसे लेकर के हा तक के बीच में ही हैं। अंतिम ध्वनि है, है वर्णमाला में और प्रथम ध्वनि कौन सी है अ आ, आ, तो अ से लेकर के और हाथक जितनी भी शब्द की रचना हो सकती है वो सब के बीच में ही परिपूर्ण रूप से समाहित है जहां पर शब्द नहीं मिले वहां ध्वनि का आश्रय ग्रहण किया गया और आशे लेकर के हाथ की जो ध्वनि है अहा उस आहा ध्वनि में सब कुछ वर्णन कर दिया गया अहम शब्द का भी यही अर्थ है तंत्र शास्त्र में श्री शिव को परम अहमता करके रूपण किया गया क्योंकि शिव परम अहमता है, आहम पर है लेकर के हा तक जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बोला जाएगा आसे हाके बीच की ध्वनि में इसलिए शिव अहमता रूप होकर के विराजमान है एक प्रसंग के अनुसार यहां पर ये प्रसंग नहीं है रसांतर हो जाएगा इसलिए उसको छोड़ते हुए पंत सखीगण जब वर्णन करने के लिए विराजमान होती हैं तो हमारे पास में अभिव्यक्ति को प्रकट करने का साधन जो है वो तो आसे लेकर के हाथ की जो ध्वनिया है वे ही है और मानो इस समाहार के द्वारा इस प्रत्याहार के द्वारा श्री सखीगण मानव वाणी की असमर्थता प्रकट कर रही है कि शब्दों की यहाँ पर असमर्थता नहीं है केवल ध्वनि के द्वारा जो भी हृदय में भाव है उन भावों को इन ध्वनि में कैसे वर्णन किया जाए आ के बीच से लेकर के हा तक आहा इनके बीच में जो भी वर्णन है उनको बस समझा जा सकता है उनके लिए इन ध्वनियों का स शब्द कहीं प्राप्त नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसलिए आहा, आहा कहते हुए अपूर्ण रूप से विराजमान है कुमार समान न ऐसा कोई दूल है न कोई ऐसा ऐसी बनी ये दूल है दुल्हन दोनों बना बनी अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसी बरात अद्भुत है श्री लाल जी के मस्तक के ऊपर ने सेहरा बाधा, फूल, से रूप मनोहर, कोटिक काम रत लजानी बड़े भाग यह शुभ घरी आई ब्याह विनोद रजनी यह ब्याह विनोद की रजनी बड़े भाग्य के साथ में ही आई है और जब श्री श्यामसुंदर की बरात निकसी सारी सखी नुकुंज मंदिर के गवाक्षों के ऊपर विराजमान होकर के उस समय दर्शन कर रही हैं, जो सखीगण हैं वे बरात में भी चल रही हैं श्याम के पक्ष की और अन्य जो सखीगण हैं वे सब मुख दर्शन करती हुई कह रही हैं बल दिन दूल है जो श्याम के पक्ष की जो सखीगण है वे कह रही है दिन दूल है मेरा कुमर कन्ह श्री गदाधर भट जी का उस दूल्हे की शोभा का बड़ा सुंदर पद है नित उठ सखी श्रंगार बनावत नित ही आरत उतारत सखियां नित उत आंगन चंदन लिपावे नित मोतिन चौक पुरैया नित उठ मंगल कलश धरावे नित ही बंदर बार बधैया नित उठ ब्याह गीत मंगल धुनि नित सुर नर मुन वेद पढ़ैया नित नित आनंद होत बाद बाध नित ही गदाधर लेत बलैया उस अपूर्व शोभा की बलैया लेते हुए ये विराजमान हैं हैं और सब कह रही अरे चल दे खन जाह अरे सखी दूल्हे का दर्शन करने के लिए चल दूल्हे का दर्शन करने के लिए चल सुंदर श्याम माधुरी मूर्ति अखिया रखे सराहे अली चल दूलह देखने जाए श्यामचंद्र का मुख दर्शन करके अपनी आंखों को तृप्त करें तृप्त में कुंडल मरवट की मुख सुहाई श्री श्यामचंद्र ने मोर मुख मोर जो है उस मोर को बांध रखा है कामों में कुंडल अपोल के ऊपर पत्रावली अपूर्व रूप से कमल पत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं परम सुंदर पीले केसरी जो वस्त्र हैं उनको आपने धारण कर रखा है अंग अंग सुगदाई है तैसी बनी बरात छबीली जगमग रंग चुच चुचाई अपूर्व जो बरात है वो बरात भी अपूर्व रूप से बनी हुई है और गोपी सभा सरोवर में फूले कमल परम सुखदाई पर की सभा में अपु से मानो खुले हुए हैं नंददास गोपिन के दीर्घ अनि देखन को अकलाही श्री नंदाशी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो शोभा है ये शोभा अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसे श्री बरात की जो शोभा जहाँ पर सब प्रकार के वादे बाजे तत्व सुशील आनंद और ताल चार प्रकार के जो बाजे हैं वो अपूर्ण रूप से बज रहे हैं जो तंत्री से बजाए जाते हैं वाद्य उनका नाम है तत्वाद्य जैसे वीणा सितार एक तारा जो तंत्री से बजने वाले तार से बजने वाले दूसरे प्रकार के जो वाद्य हैं वे वाद्य हैं सुशील जो फूक देकर के बजाए जाए वंशी तोरई शहनाई ये सुषुल वाद्य जो है वे अपुन से बज रहे हैं कुछ आनंद वाद्य है जिनको चोट देकर के बजाया जाए तबला मृदंग पखावच नगाड़े जो आनंद वाद्य है मढ़े हुए चोट देकर के जिनको बजाया जाए वे वाद्य बज रहे हैं कुछ वाद्य तालवाद्य होकर के विराजमान है चरणों के नूपुर झांझ मजीरा घुमरु इनको ताल तालवाद्य के रूप में ये अपूर्व से विराजमान हैं। तो जहां तंत्र आनंद सुशील और ताल सब प्रकार के वाद्य अपूर्व से बजते हुए विराजमान हैं उस समय सब सखीगण आनंद पूर्वक विवाह की शोभा का दर्शन करते हुए पधारी हैं बदना के मन की दशा क्यों हूं कहीं न जात और राधा दुल्ही पाए के फूले अंग समा सुंदर की शोभा जो है उसका क्या किया जाए श्री राधा दुल्हीन प्राप्त होंगी इस बात को मन में धारण करके श्याम सुंदर अंग में फूले समा रहे हैं नहीं समा रहे हैं हृदय की जो उत्फुल्लता वो मुख के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है सब सखी बलह जा हैं कि मुकुट जाको हीरा ते जरियो राधा हीरा ते जरियो अपूर्व रूप से उस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हैं। बरसावत रंग रंग को पहुंचे प्रिया निकुंज गीतों में जो साधकी और हृदय की स्पष्ट रूप से प्रकट करने की जो क्षमता सहज शब्दों में विराजमान वो अद्भुत होकर के विराजमान श्री सब सखीगण आज मधुर स्वागत के जो गीत हैं उनको गा रही हैं बरसावत रसरंग को पहुंचे प्रिया निकुंज जब श्री श्याम सुंदर आपकी बरात नुकुंज में पहुंची सारी सखीगण सहचरी पुंज अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं श्री उस है आनंदपुरक विराजमान हुए अद्भुत रंगन सौ सजो बारो ठीको ठौर द्वार चार द्वार पूजन उनके लिए श्री किशोरी जी के संग की जितनी भी सखीगण उन्होंने द्वार मंडप को परम सुंदर सजाया है सुंदर रत्न जट जो चौकी उनको लाकर के विराजमान किया है अद्भुत रंगन सो सजो बारो ठी को ठोर मणिमे चौकी तहा उपमा को नहीं और सुंदर मणि में चौकी लाकर के वहाँ पर विराजमान की गई है जिसकी उपमा कोई नहीं कर सकता है सब सखीगण अपने प्राण धन ही श्री श्याम सुंदर के ऊपर उस समय न्यौछावर कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर पधारे आज प्यारे पधारे हैं सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं सब सखी अपूर्ण रूप से आनंदित होकर के श्री श्याम सुंदर का स्वागत कर रही हैं। वर का स्वागत करती हुई विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर आप उतने जहां सब सखी स्वरूप होकर के ही विराजमान श्री रथारोहण लीला में रथ यात्रा की लीला में श्री हरिप्रिया जी ने श्री महावाणी जी में रूपण किया श्री प्रिया लाल सखीगण रथ के ऊपर विराजमान करके जिस समय नकुंज मंदिर में ले जाती हैं हैं पर सखी सखी सखी ही जो छोटी छोटी ही माथे के ऊपर पटका बांध करके घोड़ा बनी हुई है यहाँ पर घोड़े की जरूरत नहीं है यहाँ पर सखी ही घोड़ा बनकर के घोड़ी बनकर के अपूर्व से विराजमान है छोटी मोटी जितनी भी सखी वे आज जैसे घोड़े के माथे के ऊपर पटका बांध दिया जाए ऐसी सुंदर शोभा को प्राप्त करती हुई आज शोभा को प्राप्त हो रही है विराजमान हो रही है ऐसे श्री श्याम सुंदर जो पधारे उस समय बारोठी के उस रिवाज का उस रीति का बारोठी की जो परंपरा है उसको निर्वाह करते हुए सुंदर चौकी जो है वो चौकी को वहां पर बिछा दिया गया और श्री लाल के स्वागत के मंगल चार में गीत उस समय सब सब सखीगण सखीगण कर रही हैं, निज निज हृदय, को ही श्याम सुंदर के ऊपर नोछावर करती हुई विराजमान हो रही हैं, चारों ओर से पुष्पवृष्टि हो रही है यह पुष्पवृष्टि क्या है बोले पुष्प पुष्पवृष्टि तो कर ही रही हैं, मानो अपने नयनों की दृष्टि रूपी कमल की भी वर्षा श्री श्याम सुंदर के ऊपर करती हुई विराजमान रसिक कभी बड़े संकेत के माध्यम से रहस्य को प्रकट कर देते हैं जैसे मंदिर में कहा जाए यहां शुक बोल रहे हैं अब शुक्र तो बोल ही रहे हैं उसका निषेध थोड़ी है शुक तो है ही है परंतु तो शुक्त एक संकेत एक सजेशन और प्राप्त होता है ध्वनि और प्राप्त होती है ध्वनि का एक ध्वनि प्राप्त हो रही है कि शुक कौन है बोले श्री प्रियागण निकुंज रंध्र से झांक करके देख रहे हैं और उनकी नाशिका अपूर्ण रूप से सुशोभित हो रही है पिक ये है। कोयल कंठी होकर के विराजमान है वे श्री प्रियालाल के उस रस विलास का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है तो ये शुक्क कोई सामान्य वस्तु नहीं है ये शुक्क सुक्मक भी है सखीगण तो हैं परंतु भूल रूप में अग्रवर्ती भी सखीगण भी सुक्त के रूप में विराजमान हैं यहाँ पर अग्रवर्ती ने सखियों के नेत्र भी पुष्प हैं बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलो श्री रास में हरि लाल की जय नव दुल्हन दुल्हन की जय श्री श्याम सुंदर को पधरा करके पगमंडा बिछा करके उस समय पग पावड़े बिछा करके सब किशोरी जी के पक्ष की जितनी भी सखी गण वे सब उस समय पधरा करके के भीतर निकुंज मंदिर में लाई और निकुंज मंदिर में ला कर के कुंज द्वार मंडप रचयो सुमन सुरंग बनाए हेमखंड ख रतन जरे रहो मध्य छलकाय झलकाये श्री कुंज द्वार जो है कुंज द्वार के ऊपर सुंदर विवाह मंडप की रचना की गई है सुंदर सोने के खंभा रत्नों से जड़े हुए हैं जहां पर हीरा पन्ना मोती इनकी अपूर्व सुंदर झालड़ विराजमान है बेदी रचमध प्रीत सो झलमलाक अतिकांत बरना को अति लार सो बैठा रो उस समय श्री परम सुंदर वेदी की रचना की गई और वेदी की रचना करके श्री श्याम सुंदर को वहाँ पर विराजमान किया गया और सुरंग सुहाने बसन बने दूल है नवल किशोर श्री श्याम सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके विराजमान वेदी के ऊपर आकर के जब विराजमान हुए उस समय जितनी भी सखीगण वे सब श्री श्याम सुंदर के साथ में गारी गा रहे हैं श्याम सुंदर को गारी सुना रहे श्री तुंग विद्या जी के यूथ की एक सखी हैं, उनका नाम है गुन गरवीली जी गुन गर्वीली विशेष रूप से इस होली लीला इस विवाह लीला में गावी गाना और कह रही हैं कि श्री महावाणी जी में वर्णन किया है कि गावोरी मिल गावो सुंदर श्याम को रिझावोरी बोले अरे सखी गाओ गाओ आज शाम के सामने गारी गाएं और श्री श्याम सुंदर को हम सो आवोरी मिल गावो गारी श्याम सुंदर को रिझावोरी श्याम सुंदर को रिझाएं श्याम सुंदर को रिझाएं सब कह रही हैं कि श्याम सुंदर के नैन सलोने लखन से रावरी श्याम सुंदर के जो नेत्र हैं अत्यंत सलोने हैं इनको दर्शन करके अपने नेत्रों को शीतल करो सराबो सराबो अपने नेत्रों की तपन को बुझा लो बुझा सब गारी गाती ही कह रही हैं बोले श्याम सुंदर तुमको श्याम सुंदर कहा जाता है सुंदर वस्तु तो बड़ी बोलदार होती है बड़ी मूल्यवान होती है सो सुमे सब श्याम सुंदर तुम कैसे सुंदर शाम जू तुम कैसे सुंदर शाम हो गाली गाती हुई कह रही है बोले क्यों बोले जानते हैं हम तुम कौन के लीने बिन दाम जू बोल मूल्यवान होते तो तुमको बिना दाम के हम कैसे प्राप्त कर लेती तुम कह तो रही हो हम श्याम सुंदर है नाम तो तुम्हारा शाम सुंदर है परंतु कायवाद के सुंदर हो हमने तो तुमको बिना दाम के ही प्राप्त कर ली सुंदर वस्तु तो बड़ी महंगी होती है गाड़ी गा रही श्याम वेद पुराण भेद कहा जाने कहा तुस तुम्हें गुन जाल जू वेद पुराण तुमको गुण समूह गुण जाल कहते हैं गुण निधि कहते हैं पंत कैसे गुण निधि हो गाली गाती हुई कह रही हैं कि सो तो एक दिना हम देखे पहरे बिन गुणमाल जो उस दिन की याद हमको है एक दिना हमने देखा आप कहलाते तो हो वेदशास्त्र तो आपका वर्णन करते हैं कि आप गुण निधि हो परंतु तो हमने आपको देखा कि आप बिना गुण की बिना डोरी की माला धारण किए हुए थे जय जय बिन डोरी की माला कोई अपूर्व वस्तु है एक माला जो श्री प्रियालाल धारण करते हैं वो तो डोरी की है निकुंज मंदिर में जिस समय प्रेम विलास विवर्त में अत्यंत नैकत्य प्राप्त होकर के विराजमान हो उस समय श्री प्रिया लाल इनके श्रीअंग पर कोई अपूर्व ऐसी माला भी अंकित होकर के विराजमान है जिस माला में कोई डोरी नहीं है ऐसी कोई अपूर्व छतुरूप माला वह धारण करके आप विराजमान हो तो हमने देखे हैं सो तो एक दिना हम देखे पहरे बिन बिना गुण की माला धारण किए हुए हमने आपका दर्शन किया दर्शन किया हो निरंजन श्रुति आपको निरंजन करके वर्णन करती है तो हो निरंजन रंजन आखन में अंजन छाओ जू अरे कैसे निरंजन हो श्रुति जाने कैसे वर्णन करती है कि आप निरंजन हैं हमने तो आपके आंखों में अभी अभी काजल लगा दिया है देखो आपके नैनो में काजल शोभा को प्राप्त हो रहा है इसलिए आप निरंजन भी नहीं हो सकते हो प्यारी जू को प्याये सुधारस जग जीवन हम प्यायो जू हे hey सुंदर आपको जगजीवन कहा जाता है जगत को जीवन प्रदान करने वाले परंतु हम जानते हैं जब तक आपको श्री किशोरी जी के अधरामृत का पान नहीं कराया जाए तुम कैसे जगजीवन हो तुम स्वयं जीवित नहीं रह सकते बिना प्रिया के अधरामृत के कहलाते तो हो जगजीवन परंतु तुम कैसे जगजीवन हो प्यारी जी के अधरामृत के बिना तुम रह नहीं सकते हो हमने हम स्वयं प्रमाण हैं हमने प्यारी जू को प्यारे सुधारस जग जीवन हम ज्याजू जगत जीवन होते हुए भी हमने प्यारी जी के अधरात का पान करा करके आपको जलाया है सो आओ रे मिल आओ लाल जी को गारी सुनाओ अरे सखी आओ लाल जी को गारी सुनाए गारी सुनाएं सब सखी कह रही है कि मोहन होए मन होए कृष्ण लाल शाम कहा आपका नाम मोहन है पंत कैसे मोहन हो मोहन को ऐसे होते हैं मोहन होए हो ए, मुहायो मन होए आप तो स्वयं ही मोहित मन वाले हो कैसे मोहन हो मोहन तो उसको कहेंगे जो दूसरे के मन को मोहे जो स्वयं मोहित है वो कायदा मोहन हमारी किशोरी जी के आगे आप स्वयं मोहित होकर के विराजमान हो सो मोहन होए, मुहायो मोहा होए, आपको कहा जाता है कृष्ण पंथ कृष्ण कहाये लाल जू हम सख सक सखी गण तो आपको लाल कहती हैं, अब यदि लाल कृष्ण तो लाल हो नहीं सकता है अब ये कृष्ण लाल कैसे होगे? तुम तो काले रंग के होने चाहिए हो तुम लाल रंग के कहा से हो गए कृष्ण चले जाओ सब लाल प्रिया लाल प्रिया कोई कृष्ण तो कहता ही नहीं है सब लाल प्रिया कहकर के संबोधित करते हैं सो कृष्ण कहा लाल जू सब तुमने भ्रम उत्पन्न कर रखा है सब जगह उल्टा पुलटा कर रखा है हल नाम रख रखा है कृष्ण परंतु कहलाते हो लालू दीखे सीधे सुल्टे पर सब अंग उल्टी चाल जू ऊपर से दिखने में दिखते सीधे सुल्टे परे सुलझे हुए सीधे दिखते हो परंतु हमसे कोई पूछे सब अंग उल्टी चाल जू हर जगह से उल्टी चाल ही चलने वाले हो मुख से इतने भोले दिख रहे हो परंतु हृदय अंग चाल सबकी सब टेढ़ी सब होकर के ही विराजमान है चरण से टेढ़े कटी से टेढ़े ग्रीवा से टेढ़े चाल से टेढ़े सब जगह से टेढ़े हुई दिख रहे हो फिर भी सारा गड़बड़ है सब उल्टा सीधा है कुछ नाम है कुछ दिखा रहे हो पंत क्या करें ये मन मानता नहीं है मन तो तुम्हारे ऊपर ही नौछावर है सो जैसे हो तैसे कहा कही है, तुम जो हो तुम्हारे दोषों का तो कहां तक वर्णन करें? दोषों का जितना वर्णन करेंगे उसका कोई पार नहीं है जैसे हो तैसो कहा कही है, श्री हरि प्रिया जू के संगजू रंग महल में रत बिहार में हार रहे निज अंग जो आप जैसे भी हो जो भी हो हमको अत्यंत अत्यंत प्यारे हो जैसे हो यादृशो से जगन्नाथ जैसे आप हो वैसे ही हमको परम प्यारे कवि की कई बात ऐसी तुम जो हो जो हो जैसे हो वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जैसे हो वैसे ही हम आपको प्रणाम करेंगे सो हे हमारे मन के स्वामी आप जैसे भी हो वैसे हमको प्यारे हो हम तो यही चाह रही हैं कि रंग महल में रत्न विहार में हार रहे निज अंगज जगनमोहन होकर के विराजमान रंग महल में हमारी किशोरी जी के साथ में जब चौपड़ खेलने के लिए विराजमान होते हो उस समय हार अंग जो आप अपने अंग को ही हार करके विराजमान होते हैं और हमारी श्री प्रिया आपके श्री अंग के ऊपर स्वामी बनकर के विराजमान हो जाती है ऐसे सब सखीगण आनंद पूर्वक उस समय गाली गाती हुई विराजमान हो रही है श्री किशोरी जी जो हैं, उनकी शोभा का उधर गायन हो रहा है कि मेरी बर्णी रूप की चंद सूज से जाको हरे हरे छाए रहे, मेरी बर्नी रूप की चंद सूज से जाको हरे हरे ऐसे अपूर्व जो सूजस है वो छा रहा है और वो तो परमानंद की कंद जाको हरे से जा तो परम आनंद की कंद होकर के विराजमान ऐसे विवाह के जो गीत हैं सूज से जाको छाये हो अपूर्व सूजस जो है वो छा रहा है मंडप के बीच में श्री किशोरी जी को लाकर के भी विराजमान किया गया मौर्य मस्तक के ऊपर बांधी गई है अपूर्ण रस निधान होकर के बिराजमान है जितनी भी सखी सखीगण वे सब उस समय मौरी बांधने के गीत जो है उनका गायन कर रही है। शुब शुब है, हैं शुभ के शुभ आरोहे शोभयंती मुखम मुखमेम शोभ भूये आसम च भगम करु इत्यादि जो मंत्र उनका श्री तुंग विद्याजी गायन करते हुए श्री मस्तक के ऊपर उस समय भोरी बात मोरी बांधते हुए अपूर्ण रूप से सुशोभित हो रही हैं जो शहरा उसके शुभ के शुभ आरोहे वो सुंदर शुभक जो है उस शुभक को मस्तक के ऊपर धारण कर रही हैं ग्रंथ बंधन करती हुई विराजमान हैं और सब यही कह रही हैं कि नवल नेह की गांठ जोड़ी छके प्यारी मोहन पी श्री नए प्रेम की जो गांठ है है वो से जुड़ी हुई है। ये आदेश दे रही हैं ऐसी गांठ है के अंचल नील और पीत छूटे ना कब हो सकी बोले ऐसी गांठ लगाओ कि ये गांठ कभी छूटे नहीं और वो जो प्रीति वो प्रीति ऐसी कि चंद्र मिटे सूरज मिटे विस्तार श को नित्य विहार ये नित्य विहार जो है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं उस समय श्री ललताजी विशाखा जी उस समय आदेश प्रदान कर रही हैं कि बंशी जो है उसको ही बीच में साक्षी बनाकर के जैसे अग्नि साक्षी भावर होती है ऐसे वंशी को ही साक्षी बनाकर के प्रिया लाल की भावर जो है उनको विराजमान किया जाए ललता सखी विशाखा सखी सो ललता विशाखा सखिन मिल कीनो यह जो विचार बंशी की भावर बली सकल सुखन को साथ ये सांशी प्रीत की सजनी होकर के प्रीत की देवी होकर के ही विराजमान है अतः प्रीत बंशी और हित सखी ये तीनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है सो वंशी हम सखिन में हित सजनी को रूप युगल प्रीत बंशी सखी तीनों एक ही रूप युगल की प्रीति हित हितसजनी और बंशी ये तीन वस्तुएं अलग अलग नहीं है तीनों एक होकर के ही विराज मांग ऐसे वैशी को ही बीच में साक्षी बनाकर के अर्थात प्रीति को ही साक्षी बनाकर के जैसा आज के प्रवचन की भूमिका में उपोदघात में यह स्थापित करके आए कि श्री प्रिया लाल की जो प्रीति है वो प्रीति अभियोगात विषयता संबंधात् अभिमानता सात तत्त्व तत्त विशेषत्वात्माता स्वभावता अंत में स्वभावता स्वाभाविक प्रीति है सहज प्रीति है और इस प्रीति में कोई दूसरी वस्तु तो कारण नहीं है श्री प्रियालाल उस समय भावर देते हुए विराजमान है पहली भावर देते ही नया स्नेह अंकुर के रूप में प्रकट होता है दूजी भावट देने पर ही उसमें अपूर्व रूप से दल प्रकट होते हैं तीसरी भावर देते ही उसमें उलह वो अंकुर कहीं प्रकट होकर के थोड़ी सी डाली के रूप में थोड़ी सी जो उलह जो है उस उलह के रूप में प्रकट हो रहा है चौथी भावर दे, देखते ही उसमें कुछ पत्ते निकल आते हैं और वो बेली के रूप में विराजमान है पांचवी जो भावर है उसके द्वारा ही वो प्रेम बल्ली फैल करके विराजमान हो जाती है और छठी भावर देते ही वह अनेक पुष्पों से युक्त होती है और सातवीं भावट वही मानो फल से युक्त होकर के सुफल होकर के विराजमान श्रृंगार कल्पद्रम श्री गोसाई जी के वो दिव्य श्लोक उनका जो सबसे पहले पाठ किया था ये कल्प द्रुम यहां पर अपूर्व रूप से विराजमान है वो श्रृंगार कल्पद्रुम परिपूर्ण रूप से आज सफल होकर के विराजमान हुए हैं ऐसे सखीगण सब आनंद पूर्वक उस समय भवर जो है उन भवर के सुकाग गायन करती हैं श्री चंपक जी अपूर्व रूप से कल गायन कर रही हैं श्री ललता उस समय जुगल सरकार को आनंद पूर्वक द्यूत खिला रही हैं जुगल सरकार के संकोच को दूर करने के लिए जब द्यूत खिलाने का जुआ खिलाने का प्रसंग आया सुखदय भावर गार गुन करें बधाई गीत जुआ खिलावत जुगल को को हारे को जीत बोल कौन हारे कौन जीते इस प्रकार लोक रीति में श्री प्रिया लाल के संकोच को नव दुल्ह दुल्हन के संकोच को दूर करने के लिए ये श्री प्रिया लाल को लेकर के उस समय बगीचे में आई हैं और श्री वृंदावन बगीचे के पास में लाकर के श्री चित्रा जी वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करवा रहे हैं और कह रहे हैं वृंदावन की इन कल्पनता कल्प वृक्ष को हे युगल सरकार आप प्रणाम करो जैसे हमारे वृक्ष की लोक परंपरा में खेत होते हैं विवाह के बाद में खेत ऐसे ही यहाँ पर विवाह के बाद में श्री प्रियालाल दोनों को लेकर के जिस समय वृंदावन की कल्पलता के पास में आती हैं श्री प्रियालाल वृंदावन के वृक्षों को उस कल्पलता को प्रणाम करते हैं कल्प वृक्ष को प्रणाम करते हैं ये वृंदावन के कल्प ऐसे महान कि श्री प्रियालाल को भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वृंदावन प्रियालाल के हृदय में भी रस का संचार करने वाले और ये कह रही हैं श्री चित्राजी। चित्राजी ये लोक कर्म में चित्राजी बड़ी कुशल है वैद्य कर्म में जैसे श्री तुंग विद्या जी भावर में पुरोहित बनकर के विराजमान ऐसे इस विवाह खेल में लौकिक जो रीति उनको पूरा करने में और विशेष रूप से जादू टोना प्रिया लाल को परस्पर आकर्षित करने के लिए प्रिया के ऊपर भी जादू करके लाल जी के ऊपर भी जादू करके दोनों की प्रीति को मिलाने वाली विशेष रूप से श्री चित्रा जी सित्रा जी दोनों को लेकर के उस समय श्री वृंदावन उपवन में पधारे कल्प वृक्ष जो है उन कल्प वृक्ष को प्रणाम कराएं और यह कल्प वृक्ष श्री युगल लाल के विराजमान बोलो श्री वृंदावन धाम की जय की ऐसी महिमा यहाँ के वृक्षों की ऐसी महिमा कि श्री प्रिया लाल भी इन वृक्षों को प्रणाम करते हुए विराजमान उस समय श्री प्रिया के संकोच को दूर करने के लिए कंकण मोचन जो हाथ में डोरा इत्यादि बधे हुए हैं उनका मोचन करा करके फिर श्री प्रियालाल इन दोनों को विवाह के जो कंकड़ कंकड़ है उनका मोचन करा करके फिर इनको श्री नुकुंज मंदिर में पथराएंगी रस की रीति जो है उसका विस्तार करेंगी उस समय श्री हरिप्रिया जी श्री महावणी जी में वर्णन कर रहे हैं ब्याहुल लीला में कि नहीं छूट है बरजोर ललन को डोर न आदेश दिया गया बोले ना दाहिने हाथ एक हाथ का ही प्रयोग किया जाएगा दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाएगा और सखियों ने डोरा इतना कसकर के बांधा हुआ है कि एक हाथ से यदि लालजी डोरा को खोलना चाहें दूसरा हाथ लगाना चाहें बोले ना आपको एक हाथ से खोलना है एक हाथ से खोल के दिखाओ वो ऐसा डोरना बधा हुआ है यह भी अपूर्व उल्लास सखियों का अपूर्व उल्लास प्रिया लाल के हृदय में भी यह लीला भी अपूर्व उल्लास को प्रदान करने वाली सो so, नहीं छूटे बरजोर ललन को डोरना तुम चकित कहा चहु और ललन को डोरना लीजे कोई बुलाए ललन को डोरना लाली जी ये डोरना छूटेगा नहीं बुला लो किसी को जितनी भी तुम्हारे हिमायती हो उन हिमातीयों को बुला दो देखे ये दौड़ना तुम कैसे छोड़ो लीज कोई बुलाए, ललन को डोरना जो अब करे सहाय ललन को डोरना हम तो हैं सब एक ललन को डोरना हम जितनी भी सखी हैं, वे एक होकर के बिराजमान हैं जिनके एक ही टेक ललन को डोरना पर डोरना लाल जी तुम दोरना को नहीं खोल सके अब उपाय केवल एक ही है आपको एक सुविधा दी जा रही है बोल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करो तो ये दौड़ना खुल सकेगा अन्यथा नहीं खुलेगा और उस समय श्री नव दुल्हीन श्री राशेश्वरी के श्री चरणार में नव दूल्हे श्री श्याम सुंदर प्रणाम करते हुए विराजमान होते हैं इस प्रकार श्री सखीगण युगल के हृदय में अपूर्व रस का उल्लास श्री चित्राजी विशेष रूप से जादू टोना करती हुई रस का उल्लास करती हुई विराजमान है चित्रा सखी चतुरसब बातन जानत अति रते रस घात ये रत रस घात को चित्रा जानने वाली है श्री इंदुलेखा जी हास विनोद करती हुई चूहुल करती हुई श्री युगल सरकार के रूप का परस्पर वर्णन करती हैं श्री चंपक लता जी उस समय मधुर स्वर में विवाह के जो गीत हैं उनका गायन करती हुई विराजमान है श्री विशाखा जी कुंज सेवा उनको करती हुई विराजमान है और विशेष रूप से कुंज संरचना करती हुई श्री विशाखा उस समय विराजमान हुई कुंज को सजा रही हैं शैया जी जो हैं उन शैया भवन की अपूर्व संरचना करती हुई विराजमान इस प्रकार अष्ट सखीगण आनंद पूर्वक उस विवाह का आनंदपूर्वक संपादन कर रही हैं श्री प्रिया इनके संकोच को दूर करने के लिए सब दूधा भाती भोग के लिए श्री प्रिया लाल एक दूसरे को वहां कौर भोजन कराएंगे अब श्री किशोरी जो इसमें लज्जा की मूर्ति बनी हुई हैं, श्री श्याम सुंदर को ये अपने हाथ से श्यामस्त यदि श्री प्रिया के मुख में ग्रास देना चाहें, श्री प्रिया लज्जा जाती हैं, प्रिया अत्यंत अत्यंत लज्जा की मूर्ति बनकर के विराजमान हैं। नित्य बिहार बिहार नित्य दूल्हा दूल्हा लाल नित्य सखी सुख सहज ही लेत रहत सवकाल श्री प्रिया के अवगुंठन को दूर करके अवगुंठन को ऊंचा करके श्री सखी गणों के आग्रह पूर्वक मुख दिखाई करके मुख दिखाई का श्री श्याम सुंदर अपना हृदय ही मानो मुख मुख दिखाई में श्री प्रिया को समर्पित समर्पण करते हुए ही ये मुख दिखराई में विराजमान हैं सो मुख दिखरा लाल को करह कृपा नवबाद प्यासे लोचन लोचन प्यासे रूप के की प्रिय प्रथपाल सखीगढ़ कह रही हैं बोले अरे सखी अब अपने मुख का दर्शन कराने में संकोच सखी एक पुरानी कहावत है कि के विवाद जब हाथी बेच दिया जाता है तो अंकुश के लिए विवाद नहीं किया जाता है क्या अंकुश का दाम अलग से दो जब हाथी बेच दिया गया तो हाथी के साथ में अंकुश भी है तो जब तू अपने सर्वस्व अपने हृदय को ही प्यारे को समर्पित कर दिया है तो अरे सखी अब कटाक्ष दान करने में क्यों संकोच कर रही है इस अंकुश के लिए संकोच मत कर संकोच मत कर प्यारे को अपना मुख दर्शन करा ऐसे सखीगण जहां श्री प्रिया जी के साथ में प्रयास करते हुए विराजमान हैं श्री प्रिया के अंचल को थोड़ा ऊंचा करती है श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की उस रूप माधुरी का दर्शन करके प्रेम में अत्यंत अत्यंत विफ्ल हो जाए उस रूप माधुरी के ऊपर बलिहारी हो रहे हैं वो अद्भुत अद्भुत श्री श्याम सुंदर की जो ललक श्याम सुंदर की जो श्री प्रिया जी के प्रति चुहटन श्याम सुंदर की जो प्रियाजी के ऊपर दर्शन करने की जो कर्मराम वह अद्भुत होकर के विराजमान वो ललचान अद्भुत होकर के विराजमान वो विभोरन अद्भुत होकर के विराजमान है उस कर्मराम विमोहन भि, उसे ढुरन उसका वर्णन उस समय क्या किया जाए वाणी उसके लिए नहीं है बस अहो अहो अहो वो अहो होकर के ही विराजमान है सखिन की ने बहुजतन जुर्वाए चक चात चातराक्षक जो प्रीति नयनों की चौ नजरा उस समय सखी गणों ने करवाया नित्य प्रिया प्रियतम होकर के विराजमान परंतु यहां लीला शक्ति ऐसा अनुभूति करा रही है आज पहली बार प्यारी प्यारे का दर्शन कर रही है प्यारे पहली बार प्रिया का दर्शन करते हुए विराजमान है तब ललता हंस के कहो दोख निहार दूधा भाती करो अब ऐसे मुख दर्शन करा करके दूधा भाती जो हैं उनका संकोचपूर्वक श्री प्रिया अपने कमल शरीर के सुंदर कमल कोश रूप को मुख में उस समय श्याम सुंदर जो अंक आप, आप कवल दे रहे हैं उन कवल को ग्रहण करती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं सखिन कियो जब लियो कर सखियों ने बहुत किए तब श्री लाल दोनों एक दूसरे के कबल को ग्रहण करते हुए विराजमान है श्री प्रिया जी ने बड़े निहोरे के बाद में श्यामसुंदर ने जो कौर दिया उस कबल को ग्रहण किया है श्री लाल श्री प्रिया को कबल देने के बहाने प्रिया के मुख का नयन भर के पान करना चाहते हैं और उस समय प्रिया के मुखल से श्री लाल जी के नेत्र भ्रमर हट नहीं रहे हैं आज श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनके प्रति अपूर्व से आकर्षित होकर के श्री प्रिया लाल इनकी जो प्रीति वो प्रीति अपूर्व रूप से कहीं लोह चुंबक के समान राजमान जो पास में खिंचे हुए चले जा रहे हैं सब नेह देवी की पूजा करने के लिए गए श्री वृंदावन केराजमान हो और नेह देवी पूजान चली कौतुक सखे अनूप रचो श्री वृंदावन कुंज पुंज में अद्भुत व्याह विनोद और उस समय वृंदावन के कल्प वृक्षों से कल्प लताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री वृंदावन के कल्प वृक्ष आप ये युगल सरकार की अभिलाषा को प्रार्थना को श्रवण करें और इनको आशीर्वाद प्रदान करें कि इनकी प्रीति सुस्थिर हो करके विराजमान हो इस प्रकार ये सखीगण आनंद पूर्वक उस समय नेह देवी को पूजा करके नेह देवी कोई और नहीं श्रीकिशोरी जी के चरण ही देवी के रूप में वहाँ विराजमान हैं छत्र ध्वज बल्य पुष्पलियम पद्मोर्धरेखाकुशम अर्धेन्दु च यव चाह मने शक्ति गदम सेंदनम वेदी कुंडल मत्स्य पर्वतरम धत्तेन्द्र सभ्यम पदम ताम राधाम चिऊन विंशति महालक्ष्मचिता भजे उन्नीस चरणचिन्ह जिन श्रीकिशोरीजी के चरणों में विराजमान ऐसे श्री प्रिया जी के चरण ही आज नेह देवी के रूप में विराजमान हैं श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के उन चरणों की ही मानो वंदना कर रहे हैं श्री प्रिया लाल दोनों वृंदावन के कल्प इनकी वंदना कर रहे हैं नेह देवी रूप श्री प्रिया के चरण उनकी वंदना करते हुए विराजमान हो रहे हैं कोवर्ण चरण छव्य मण मनो प्रीतम बंदन बंदत ताहे प्रिया के चरण कमल हैं और उन शाम सुंदर उनकी वंदना कर रहे हैं सब सखियों ने रत्न रत्नजटित दिव्य जो गर्भ पर्यंक का उस गर्भ पलका के ऊपर श्री प्रिया लाल को लाकर के विराजमान किया है और पलकाचार करते हुए सब उस समय श्री प्रिया लाल की बलहारी लेते हुए अपने प्राण धम को ही प्रियालाल के ऊपर न्यौछावर कर रही हैं सब यही कह रही हैं कि श्री किशोरी जू आप हमको अपनी चेरी करके ही रखेंगे राखेंगे राधा दुल पाई कौन कहे याको भाग सब जग छाय ललताद चेरी मिली सेवा सुख भाव झिली नवल कुंज राज में पायो है और उस समय दाईजे में श्री जो प्राप्त हुआ वो दाइजा क्या है बोले कुंज राज श्रीमद वृंदावन नुकुंज के नुकुंजेश्वर नुकुंजेश्वरी हो करके ही आप विराजमान हो इस कुंज के अधिकारी हो करके आप विराजमान हो ये नवल कुंज का राज सब सखीगणों ने श्री प्रिया लाल को दिया बोलो निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी की जय बिहारी बिहारिणी की जय नव दूल्ह दुल्हनी की जय ऐसे सब जय जयकार कर रही हैं श्री दुल्हे दुल्हन नित्य विराजमान हुए श्री प्रिया उस समय प्रिया को श्री सखीगणों ने उस समय श्याम सुंदर के पास में सौंपा है और श्री पठौनी के उस अवसर पर श्री सखीगण श्री हरिप्रिया जी एकदम व्याकुल हो जाएं और व्याकुल होकर के श्री सखीगण कह रही हैं सुख स्वरूप का आदि सब साजी सोज ने रची युगलवल की महा सुख दैनी उस समय सुख स्वरूप का जितने भी सखी हैं ये सखियों के नाम ही है सुख स्वरूप का इस नाम की जो सखी उन आदि सुख स्वरूप का आदि जितनी भी स्वरूप जैसा नाम वैसा ही गुण ये सभी सखी भी सुख स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं साजी सोझ सलोन इन्होंने सुंदर सलोनी सोझ सजा करके सामग्री सजा करके रखी है और रची युगलवर की महा सुखदैनी सुपठौनी श्री युगलवर के लिए सुखदैनी ये सुखपठौनी उस पठौनी के अवसर को आज पठौनी की जो रीति है उस रीति को संपादित करते हुए श्री सखीगण आई श्री अग्रवर्ती जिन्ह ने श्री किशोरी जी को अपने हृदय से लगा रखा है झरझर अशुधारा प्रवाहित हो रही है सखी को आज श्याम सुंदर के श्रीहस्त में सौंप रही है अपनी नुकुंजी से श्री नव निकुंज बिलास निकुंज जो है उस बिलास निकुंज में श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी को पधराएंगी श्री श्याम सुंदर के सामने विराजमान होकर के यही कह रही है कि ए हैं जो जीवन हम जी की जू पत्ति सभी की बुलहलाल हम अपने प्राण धन को आपको समर्पित कर रहे हैं हैं जो जीवन हम जी की हम सब के जीवन की ये ही जीवनी होकर के विराजमान है ये हमारी प्राण धन है हमारी जीवन रूप है हमने बड़े लाल से इनकी सेवा की है बड़े लाल से लाल से इनको संहारा है आज हम इन्हें आपके श्रेस्त में समर्पित कर रही हैं। है जो जीवन हम जी की जो संपत्ति सभी की। ये हम सब सखियों की संपत्ति होकर के विराजमान है ए आनंद की दाता हमारा सारा आनंद इनके साथ में है ये ही हमारे आनंद की दाता हैं। इन्हें देख जी दिन दिल रा इनका दर्शन करके ही हम दिन रात जीती हैं जीव जीवे दिन रात इन्ह देखे नाहीं अवलंबन बी हम इनका ही दर्शन करके नरंतर नरंतर जीती हैं जीव दिन रात इन्हें देखे नाहीं अवलंबन बिय हमारे पास में कोई दूसरा अवलंबन नहीं है दूसरा अवलंबन नहीं है बहुत कहा लो बर प्राण दे हम तुम लिए हम कहा तक आपका वर्णन करें प्राण दे हम तुम लिए हमने अपने प्राण आपको समर्पित कर दिए हैं परंतु तो बदले में हमने आपको प्राप्त कर लिया है हमने अपनी सखी आपको दी है पांत तो हमको दोनों वस्तुएं प्राप्त हो गई आप उसके बदले में हमको प्राप्त हो गए सो बहुत ये जो दे हम तुम लिए हमने प्राण दे करके बदले में तुमको प्राप्त किया दुल्हन नहीं दी है दुल्हन के बदले में तुम दूल्हे को ही हमने अपनी संपत्ति के रूप में प्राप्त किया है बिलसो हरि प्रिया हम अनचरी दो हरि प्रिया आप दोनों आनंद पूर्वक निरंतर विलास करते हुए कर रहो। और महा महो मोहन महल की निज टहलनी कर मानिए आप अपने मोहन महल की टहलनी करके दासी करके हम सखी गणों को माने ऐसा कहते ही श्री किशोरी जो प्रेम में विब्बल हो जाए और विबल होकर के श्री अग्रवर्धनी सखी उनका करके उनके हृदय से चपक जाए नेत्रों से अश्वधारा प्रवाहित हो रही है श्री सखी सखीगण यही कह रही है कि जी मैं दिन रात इन्हें देख नहीं अवलंब बिय इनके दर्शन के बिना हमको कोई दूसरा अवलंबन नहीं है अवलंबन नहीं है श्री प्रियालाल से आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार सखीगण जब श्री प्रियालाल को पधरा करके श्री नंदकुंज मंदिर में लाए सैया के ऊपर विराजमान हो श्री श्याम से कहें कि तुम हो परम प्रवीण सब गुण जो भोरी लाल जी ध्यान रखना आप तो सब गुणों में प्रवीण हो परंतु हमारी निपट लाज स्वभाव इनको बल तोड़ी है। इनका स्वभाव लजीला है, निपट लाज स्वभाव इनको, इनका सहज निपट लाज का स्वभाव है इनको तुम बड़ो वर्णन कर इनको सदा सदा इनके लाज की तुम निहाते हुए इनकी लज्जा को आदर देते हुए के बल तो हैं हम सब तुम युगल की नव दंपति की बलहारी जाती हैं बलह जाती हैं श्री प्रियालाल लाल निकुंज मंदिर में विराजे प्याय आधार सुधा महा मधमत मिल कियो किए सुख अलप सखे सुन कहो भर उम श्री सखियों ने जिस समय प्रियालाल इन दोनों को मिलवाए श्री प्रियालाल उस रस का और राम का पान करते हुए जहां विविध कौतुक करते हुए विराजमान हैं सब सखीगण उस समय प्रियालाल को मिलाकर मिलवा करके इस प्रकार ब्याहना करवा करके प्रियालाल के चरणों में ये टहलीगण प्रार्थना कर रही हैं कह रही हैं बोले प्यारे हिषि किशोरी जो हम पे तो आपकी कोई भी सेवा नहीं बनती है हम तो सबका से सेवा में असमर्थ होकर के विराजमान है राधिक हमने जो तेरी सेवा की यह सुख तो बड़ा अल्प है हाय हम तुमको कोई भी तो सुख नहीं दे सके हम तुम्हारी कोई भी तो सुख नहीं दे कोई भी तो सेवा नहीं कर सके ऐसा कहकर के जो सखी बलिहारी बलिहारी कहकर के श्री प्रिया लाल के चरणार्थ में प्रणाम करती है श्री किशोरी जी का और लाल जी का हृदय सखी के इन वचनों को सुनकर के एकदम भर आता है सो प्याय अभर सुधा मिल मधुमत मिल कौतुकियो किए को सुख अल्प सखी सुनी जब सखी ने यह कहा कि मैंने जो किया वो तो बड़ा अल्प सुख देने वाला है मैं आपको पूरी तरह से कुछ भी तो सुख नहीं दे सकी बहुत अल्प सुख दे सकी हाय कुछ भी तो सुख नहीं दे सकी मैंने कितना सा सुख आपको दिया सखी की इस उदारता का दर्शन करके सुने कहो भरे उम्यो ये सुनकर के श्री प्रिया लाल कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं उस समय लाल प्रिया का हृदय उस समय भर जाता है और उस समय सखी को आशीर्वाद देते हुए सखी का परम्भण करते हुए श्री प्रियालाल दोनों सखी को अपने हृदय से लगाते हुए उस समय विराजमान हैं इस प्रकार श्री ब्याहला सुख ये सखी गणों को अपूर्व रूप से आनंद प्रदान करने वाला होकर के विराजमान श्री प्रियालाल श्रीमद वृंदावन में इस प्रकार नित्य सायंकाल में श्री प्रियालाल का ये अपूर्व विलास अपूर्व बिहार जो विराजमान और उसमें श्री प्रियालाल को ये सकीरण नित्य नव नव लाड़ प्रदान करते हुए लाड़ लड़ाती हुई श्री विराजमान ये अपूर्व उल्लास जो सब सखियों के हृदय में महा महा महोत्सव उत्पन्न करने वाला उस समय सब सखीगण श्री प्रिया को श्री निकुंज मंदिर में पथरा करके आनंद पूर्वक उनकी सेवा करती हुई बिराजमान ये कुछ रसकों का ने जो आस्वादन किया उसकी एक का भी कहीं स्फुरित हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए उनकी कृपा के बिना इसका स्फुरण पत्थर जो हृदय है उनमें कहाँ हो सकता है उन श्री रसकों के श्री चरणारुंद में कोट कुटबन उन सखियों के श्री चरणारुंद में कोट कुटबन हो इन सखियन की बलिहारी इन सखियों की अपूर्व बलिहारी जो इस लीला का अपूर्ण रूप से प्रवेशन करती हुई श्री प्रिया के लिए नित्य नव निकुंज की रचना करके श्री प्रिया को बिलसाती हुई विराजमान है नवनिकुंजी की रचना अद्भुत है श्री मदन मोहन जी की भी अप्रसंग तो नहीं है प्रसंग अलग है श्री मदन मोहन जी के हमारे माथे श्री मदन मोहन जी जो विराजमान हैं उनके भी एक छोटे से नव निकुंजी की रचना करने का प्रयत्न हो रहा है कहीं बीच में वो कार्य अटका हुआ है श्री किशोर जी उसे पूरा करेंगे किसी भी प्रकार से वो कार्य अभी बीच में अटका हुआ है और उसमें कहीं सेवा की आवश्यकता होती है जय जय श्री राधे नमन कुंज में शुप्रिया लाल आंगन में कुंज में बिल सिंह जय जय श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 आधा, की कल इस प्रवचन क्रम को इसी समय विश्राम प्रदान करेंगे कल आठवें आठवेंम की लीला वर्णन करके कल का ही है ना हाँ कल इस कथा प्रसंग को यहाँ पर विश्राम प्रदान करेंगे जय जय श्री राम आप कृपा कर